वे आते ही होंगे मिलकर के प्रेम से बातचीत करेंगे पर इतना सुनते ही यह बोला कि अरे क्या रखा है पांडवों पर वो तो थोथे तिलके समान हो गए हैं ऐसे पुरुषत्वहीन नपुंसक पांडवों के पास रहकर तुम क्या करोगी मैं तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा इतना सुनते ही द्रौपदी क्रोध में तिल मिला उठी वह चाहती तो उसी समय अपने क्षतीत्व के तेज से जलाकर भस्म कर देती लेकिन उसने भस्म नहीं किया महाराज क्या बताएं हम आपको द्रौपदी में विशेष क्षमा गुण है जिस समय दुस्शासन ने द्रौपदी के प्रति दुर्व्यवहार किया उस समय द्रौपदी कौरवों को जलाकर भस्म कर सकती थी ये बात महाभारत में लिखा है लिखिए लेकिन यदि वो कौरवों को भस्म करती तो द्रौपदी के पतियों की प्रशंसा इसमें नहीं होती और द्रौपदी के तप का क्षय होता इसलिए जब पांच पांच पति विद्यमान हैं, तो मैं अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूं यह अनुचित नहीं है इसमें हमारी महिमा तो बढ़ेगी और हमारे पतियों की महिमा घटेगी पत्नी को चाहिए कि वह पति की महिमा बढ़ने दे अपनी महिमा की क्या उसे आवश्यकता है पति के नाम में उसका नाम है पति की कीर्ति में उसकी कीर्ति है वह अपने को अलग से मान करके चले अलग से यदि यह कीर्ति है, तो वह उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं मानी जाएगी महाराज जी इस प्रकरण में जन्मे ने पूछा है महर्षि भी से कि आज द्रोह ने क्षमा क्यों कर दिया आज उसे भस्म कर देना चाहिए था जयद्रथ को तो कहा तपस्वी को क्षमा करना चाहिए नहीं तो उसके क्रोध करने से उसकी शक्ति का क्षय होता है मेरी तपस्व शक्ति यदि काम में आवे तो मेरे पतियों की विजय स्त्री को प्राप्त करने के काम में आवे हमारी सतित्व की शक्ति इस दुष्ट को भस्म करने के काम में न आ रोक लिया अपने आप को और महाराज जी दूसरी बात लिखी है कि द्रौपदी ने विचार किया आखिर तो हमारा नंदोई है समझ जाएगा गलती किया है तो कोई बात नहीं क्षमा हो जाएगा मैं इसे भस्म कर दूंगी तो मेरी ननद दुष्सला रोएगी कि भाभी जी आपने ठीक नहीं किया हमें विधवा बना दिया ये है द्रौपदी की करुणा ये है द्रौपदी की दया पर यह महाराज बड़ा दुष्ट था इसने द्रौपदी की एक बात नहीं सुनी और द्रौपदी को इसने पकड़ लिया पकड़ करके रथ में बिठा लिया और वह चलने लग गया द्रोपदी ने कहा जैसे बांस केला और नरकुल अपने विनाश के लिए ही इनमें फल लगते हैं, जैसे कैकड़े की मैया अपने विनाश के लिए ही गर्भ धारण करती है, है। क्यों केकड़ी जब गर्भवती होती है ना तो वो तमाम कैंकड़े उसके पेट में पैदा हो जाते हो सब उसका पेट फाड़ फाड़ के बाहर निकल आते हैं कैंकड़ी मर जाती है ऐसे ही तू अपने विनाश के लिए ही और मुझे ए, मेरा हरण करना चाहता है उस समय द्रौपदी की दासी भाई वो भी वहां थी वह अत्यंत दुखित हो गई आप लोग कहेंगे वहां दासी कहां से आई और चरित्र में वर्णन है कि अमुक अमुक तीर्थ में जाकर पांडवों ने गोदान किया यज्ञ किया ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तो जब वनवासी है तो ये सब इनके पास सुविधा कहां से आई इसका समाधान महाभारत की नीलकंठी टीका में दिया हुआ है कि भगवान श्रीकृष्ण बार बार पांडवों से मिलने आते हैं और उस समय भगवान श्रीकृष्ण रथ सोना चांदी धन दास दासी देकर के जाते हैं ये इसमें महाभारत में वर्णन है पुरोहित धौम्य महर्षि वे भी धौम्य ऋषि उस समय वहीं थे धौम्य न होते तो पांडव अकेले द्रोपदी को छोड़ के नहीं जाते सेना के मध्य चलने लगे ऋषाओ का पाठ करते हुए चलने लगे उन्होंने भी बहुत फटकारा लेकिन कामा सुराणा न भयम न लज्जा और उस समय भीम सेन का स्मरण करके पुकार रही थी द्रौपदी देखो न अर्जुन को पुकारा न युधिष्ठिर को पुकारा न नकुल सहदेव को भीम दादा को पुकारा क्योंकि तो वो जानती हैं कि ये सब तो इतने बड़े सिद्धांतवादी हैं कि अपनी छाती बार बार पक्की कर लेते हैं लेकिन भीमसेन भावना प्रधान है इसलिए भीमसेन को पुकारा भीमसेन ने जैसे ही शब्द सुना वे क्रोध में भर गए बोले लगता कोई दुर्घटना हो गई है देखा तो धाय रो रही है पर्ण कुटी के चारों ओर शेयर घूम रहे हैं। ये अशुभ लक्षण था समझ गए धाए से पूछा भाई ने कहा दासी ने कहा धात्र प्रियाया उसने उसने सारी बात बता दी अब तो दौड़े भीमसेन सेन युधिष्ठिर दौड़े भीमसेन दौड़े नकुल नकुलव दौड़े अर्जुन दौड़े पदाती मध्य गौम्यम विक्रो संतम भीम विद्रवे धौम्य भी कह भीम जल्दी आओ भीमसेन जल्दी आओ भीमसेन के कान में आवाज पड़ी अब तो महाराज दौड़े हैं भयंकर युद्ध हुआ है और इस युद्ध ने जैसे कोई सिंह किसी मृग को दबोच ले ऐसे ही भीमसेन ने जयद्रथ को दबोच लिया महाराज ये भागा अर्जुन के सामने कहाँ ठहर सकता था महाराज ये भागा बड़ी जोर से भागा भीमसेन हंसने लगे वो भी कूद कर भागे इसके पीछे पीछे और पकड़ करके जैसे सिंह मृग को दबोच लेता दबोच लिया और रस्तियों से जकड़कर बांध दिया और भूसों से लात से घुटने से मारने लगे युधिष्ठिर और अर्जुन ने आकर के कहा भीमसेन क्रोध मत करो ये मेरी बहन दुसला का पति है मेरी बहन विधवा न हो जाए दया करो इसके ऊपर यह सुनकर भीमसेन ने गर्जना किया बोले दया दया दया किस काम में आएगी तुम्हारी दया दया की दुहाई देकर, क्षमा की दुहाई देकर आपने आप लोगों ने कौरवों की सभा में दुष्टों को दंग नहीं देने दे, दिया अन्यथा यह बनवास की नौबत नहीं आती सबका बध में वहीं कर देता सौ कौरवों का वहीं बध कर देता खेल खत्म समस्या का समाधान हो जाता लेकिन आपकी क्षमा दया उस क्षमा दया ने ये परिस्थिति पैदा की और अब फिर आप फिर दया दया चिल्ला रहे हो मैं इस पापी को जीवित नहीं छोड़ सकता इसको तो मार ही डालूंगा वो बिचारा चिल्ला रहा था डकरा रहा था युधष् ने फिर कहा भैया भीमसेन हम बड़े हैं हमारी बात तो मान लो न हंतव्य महावाहो दुरात्मां दुरात्मापि पी सू सलाम गांधारी गांधारी की याद तो करोगे तुम्हारी वो तुम्हारी साई जी है उनकी तो याद करो अब तो महाराज भीम सेन ने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे म्यान से तलवार भीम दादा ने निकाली और तलवार निकाल करके इसके बाल भद्र कर दिए खोपड़ी के बाल पांच छुटियां बना दी एक छुटिया तो पहले से थी इसके भले ही कोई दुष्ट से दुष्ट ही क्यों न हो उस समय हिंदू चोटी सब रखते थे अब सब बिना छुटिया वाले हो गए चोटी जरूर रखो राक्षस भी छुटियां रखाते थे हुँ? चोटी अवश्य रखनी चाहिए मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है बिना छुटिया और बिना यज्ञोपवीत्र के जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह व्यर्थ हो जाता है ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य इन तीनों को चुटिया और जनेऊ दोनों धारण करना चाहिए चतुर्थ वर्ण के लोगों को केवल छोटी धारण करनी चाहिए छोटी हिंदू मात्र को धारण करनी चाहिए व्युपवीत योति न तत्कृतम सदोपवीति न भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च सदा शिखा सूत्र से युक्त होना चाहिए तो एक चुटिया तो इसके पहले से थी बाल काट करके पांच चुटिया और बना दी एक बढ़िया एक नया नई फैशन की कटिंग कर दी उसकी आजकल फैशन भी ऐसी ही चली है ऊट पूरा मुड़वा लेंगे यहाँ थोड़ा सा छोड़ देंगे कोई कोई यहां से ऐसी रेखा बना लेंगे बीच में एकदम छोड़ देंगे भगवान ने बनाया है आपको सनातन परम्परा में जन्म दिया है और तुम ज्ञान बूझ करके मृक्षों की नकल कर रहे हो कितने दुख की बात है ऐसा नहीं करना चाहिए हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपरा का ही आदर करना चाहिए मनमुखी वेशभूषा मनमुखी फैशन ये सब नहीं चलानी चाहिए ये गलत है अनुचित है भीमसेन ने कहा तुझे मैं छोड़ सकता हूं एक तर्थ पर द्रौपदी को प्रणाम करके क्षमा मांगो युधिष्ठिर को प्रणाम करके क्षमा मांगो और आज के बाद तुम राज राजिन्ह धारण नहीं करोगे जहां कहीं जाओगे राजाओं की सभा में हाथ जोड़कर कहोगे मैं पांडवों का दास हूं ये परिचय इतनी प्रतिज्ञा करो तो छोड़ सकते नहीं तो नहीं छोड़ सकते युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं छोड़ दो ये इतना डर गया था बोला महाराज मैं में राजचिन्ह धारण भी नहीं करूंगा और सब जगह कहूंगा मैं पांडवों का दास हूँ स्वीकार कर लिया इसमें पर युधिष्ठिर ने कहा कि इस प्रतिज्ञा से आज मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहनोई हो धन्य है युधिष्ठिर की साहसता इतने पर भी कहते तुम मेरे बहनोई हो मैं मुक्त करता हूँ मुक्त कर दिया लेकिन यह लौट करके गया नहीं ये हिमालय में चला गया कठोर तप इसने किया भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शंकर जी से वरदान मांगा कि मैं पांडवों को जीत लू युद्ध में भगवान शंकर हंसने लगे बोले पांडवों को जीतना बड़ा कठिन है पर तेरी तपस्या बड़ी कठोर है तुम्हें तो वर देता हूँ अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को एक दिन जीत सकोगे एक दिन रोज रोज नहीं एक बार कोई ऐसा अवसर आएगा कि चारों को तुम जीत सकोगे बोले अर्जुन को क्यों नहीं अर्जुन ने ही मेरी यह दशा की नहीं तो मैं तो भाग जाता बोले अर्जुन साक्षात भगवान नर के अवतार हैं इसलिए तुम नहीं समझ सकते हो उनकी महिमा आपो नारा ततनवा आपो नाराय इम नाम सुश्रमा अयनम तेन शैवास तेन नारायण स्मृता इसलिए इनको नाम नारायण कहते हैं और नारायण के सखा ये नर हैं इसलिए ये साक्षात भगवान नर है नरमाने मनुष्य नहीं होता एक बात और ध्यान से सुनने बहुत से लोग कहते तुम नर हो मैं नर हूँ तो तुम नारायण हो नरमाने मनुष्य तो होता है पर अर्जुन जो नर के अवतार है वहाँ नरमाने मनुष्य नहीं है महाभारत में लिखा है नरती नरह प्रोक्ता परमात्मा सनातना सनातन परमात्मा का ही नाम नर है यहाँ जीव अथवा मनुष्य के अर्थ में नर शब्द नहीं है जो शब्द नारायण का अर्थ है जो अर्थ नारायण शब्द का है वही अर्थ नर शब्द का है इसलिए साक्षात नर सनातन परमात्मा है उनसे उनको देवता भी नहीं जीत सकते हैं तो तुम क्या विजय प्राप्त करोगे कहकर शंकर जी अंतर्दान हो गए और इधर सब लौट करके आए आश्रम में आश्रम में तो थे ही जयद्रथ चला गया और द्रौपदी बिचारी कांप रही थी रो रही थी फिर भी रो पड़े और उन्होंने महर्षि मार्कंडे जी से पूछा मार्कंडे जी यात्रा जब से करा रहे हैं तब से यही विराज रहे न मारकंडे जी मारकंडे जी से कहा श्री युधर ने उन्होंने कहा कि हे भगवंत अस्ति नूनम मया कशित अल्प भाग्य तररो नरह भवता दृष्ट पूर्वो या श्रोत पूर्वोपी वहत आपने हमसे अधिक मंद भाग्य वाला विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई पहले देखा या सुना हमें तो लगता है हमने हम लोग जितनी पीड़ा सहन कर रहे हैं जितना कष्ट सहन कर रहे हैं उतना लगता है संसार में किसी ने कष्ट और पीड़ा को सहन न किया होगा मैं सबसे अधिक कष्ट का अनुभव कर रहा हूं यह सुनकर के मारकंडे जी मुस्कुराए महात्मा लोग मुस्कुराते कोई भली रो वो तो दुख के समय भी मुस्कुराते रहते हैं क्यों क्योंकि परम आनंद घन परमात्मा उनके हृदय में विहार करता रहता है इसलिए वो मुस्कुराते हैं मारकंडी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सब तो देव कल्प पांडव हैं साक्षात अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर, पर, पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय पर ब्रह्म परमात्मा का अवसरण दशरथ नंदन के रूप में हुआ वो तो परमात्मा थे भगवान थे वो तो परमात्मा हैं भगवान हैं उनकी प्रियतमा जानकी का अपहरण राक्षस राज रावण ने कर लिया था और आपकी द्रोपदी को साल भर तो दूर नहीं रहना पड़ा सीता जी को तो कम से कम एक वर्ष से भी अधिक राक्षसों के कैद में रहना पड़ा तो इसलिए आप राम जी का चरित्र सुन लोगे तो आपको लगेगा उनकी विपत्ति ज्यादा हमारी विपत्ति तो कम है युद्ध ने कहा एतन में भगवान सर्वम सम्य तुम अर्ो तो मिच्छा चरितम रामस्लिष्ट अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम के मंगल में चरित्र का में श्रवण करना चाहता हूँ अब मार्कंडी जी ने राम जी का चरित्र सुनाया है राम जी का चरित्र महाभारत में बड़े विस्तार से कई अध्यायों में राम जी के चरित्र का वर्णन है और अनेक विलक्षणताओं से युक्त राम जी का चरित्र है महाभारत का रामचरित्र अपने आप में एकदम अलग है कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को आप कहेंगे कि आज तक आज के पहले हमने सुना ही नहीं ऐसी बातों का संकेत ऐसे चरित्रों का वर्णन महाभारत के रामचरित्र में है और धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी इस महाभारत के रामचरित्र के भी कतिपय भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में विराजमान किए समझ ही नहीं आता कि गोस्वामी जी का ज्ञान कितना आगाध हो हा? कितना महान पांडित्य गोस्वामी जी का अद्भुत है इसलिए नाना पुराण निगमा निगमागम सम्मतम यद रायणे निगदित क्वचिदन्योपी स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मारकंडी जी कहते हैं सूर्य का स्मरण किया है उसमें महाराज अज हुए और अज के पुत्र दशरथ जी महाराज हुए दशरथ जी के यहाँ भगवान ने चार रूपों में अवतार ग्रहण किया राम लक्ष्मण शत्रुना भरत चमहा वाला श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट भये कम से कम एक प्राकृतिक स्तुति तो कर ले। सब लो सब लोग मिलके कर लो नहीं तो लोग कहेंगे महीना भर कथा भई और कोई बधाई नहीं कोई उत्सव नहीं है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हर शिक मातारी मुनि मनहारी हारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अविरामा तन घन श्यामान जी बुजचारी भूषण बन नयन विशाला शोभा सिंधु करारि कर दुई कर जोड़ी रहरी के कर माया गुण ज्ञान तीर्थ हमारा वेद पुराण बन करुणा सुख सागर सब गुण यागर जीव गा में श्रुति तो ममित लागे अनुरागी भयो श्रीकांसा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मूर्तोपहा सुनंद धीर मतिथिर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चर तब तभी नहे कई कथा तु तो आई माँ तु तो बुझाई जय प्रकार प्रेम ना था पुनि बोली तो मत डोली सजता तूपा की जय शिशु लीला तिय शीला युख पर मै सुनि वचन सुजाना रोदन साना हुई बालक सुरभूपाया चरित्र ज गा वै हरिप्रद पावै तेन परू पा विप्रधे नु सुत लीन मनुज अवतार निज इक्षा निर्मित तनो माया महाभारत में एक विलक्षणता है अन्य ग्रंथों में विश्रवा का पुत्र कुबेर को कहा गया पर महाभारत में पुलस्त जी का ही पुत्र कुबेर को कहा गया और पुलस् जी ही विश्रवा के रूप में प्रकट हो गए ऐसा भी वर्णन है विश्रवा अलग नहीं है ही अपने आधे शरीर को महर्षि विस्तृा के रूप में प्रकट कर दिया इसलिए विस्तृा भी कुबेर के पिता ही माने गए इसलिए कुबेर का नाम वैश्वण हुआ और इस नाते से कुबेर रावण कुबेर का भाई हुआ कहते हैं कि महर्षि विस्त्रवा परम तेजस्वी हैं उनके तेज से कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाए कि जो देवताओं को जीत सके असुरों को स्त्री संपन्न बना सके ऐसी भावना असुरों के मन में हुई और उन असुरों ने राक्षस कन्याओं को महर्षि विस्तृा की सेवा में समर्पित कर दिया पुष्पोत्कटा राष्पोतक के दो पुत्र हुए जिसको कल्पभेद से कैकसी कह कहा गया महाभारत में उस रावण की माता का नाम पुष्पोतक है पुष्पोतक उसके दो पुत्र हुए रावण और कुंभकर्ण जो एक मालिनी नाम की राक्षस कन्या थी उसके गर्भ से विभीषण का जन्म हुआ मैंने विभीषण सौतेले भाई है ऐसा समझो विभीषण का जन्म हुआ और राका नाम की जो तीसरी राक्षस कन्या थी उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई पुत्र का नाम हुआ खर और पुत्री का नाम हुआ सूरूपणा बाप एक है मैया अलग अलग हैं ऐसा है ये परिवार यद्यपि रावण कुंभकर्ण और विभीषण और खर ये सब ऋषि स्वभाव के ही थे लेकिन इनकी माताओं ने इनके भीतर रागद्वेश के संस्कार भर के इन्हें राक्षस बना दिया इसका मतलब है माताएं ही यदि सुनीति के आदर्श को स्वीकार करें तो उनका पुत्र ध्रुप प्रहलाद हो जाएगा और रावण कुंभकर्ण की माता का आदर्श स्वीकार करें तो उनका पुत्र रावण कुंभकर्ण हो जाएगा ऐसा है इन्हीं ने राक्षसी भाव दे दिया रावण कुंभकर्ण विभीषण ने तब किया तब करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया रावण ने संपूर्ण देव दानव गंधर्व सबके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें आपकी बनाई सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी मुझे जीत न सके मनुष्य नाम इसलिए ले दिया कि मनुष्य को तो वो मक्खी मच्छर समझता था बोले मनुष्य तो कोई बात नहीं ये तो हमारे आहार हैं इनकी क्या गिनती करनी ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु कुंभकर्ण को देखती ब्रह्मा जी घबरा गए बोले ये तो हमारी बुरी बनी बनाई सृष्टि को सफा चित्र करने के लिए अकेले ही बहुत है वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि ये कुंभकर्ण स्वर्ग में गया तो तमाम अफसराओं को पकड़ पकड़ के खा गया उसको तो भूखे ही लगी हर चीज खाने की समझता है वो इतना महाराज बड़ा भयंकर ये कुंभकर्ण इसने कहा महाराज मुझे नींद लेने की इच्छा है मेरी इच्छा है मैं छह महीने तक सो एक दिन जगू बोले एवं मत चाहता यह था कि छह महीने जगू एक ही दिन सो लेकिन उल्टा हो गया और विभीषण से पूछा विभीषण ने कहा परमापद गतस्यापि नाधर्मे में मतिर् भयंकर विपत्ति के आने पर भी हमारी बुद्धि धर्म से विचलित न होगी सत्य और सदाचार से मैं विचलित न हूँ और बिना किसी से सीखे हमें ब्रह्मास्त्र तक संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान हो जाए मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से प्रसन्न हो करके उन्हें अमृत्व भी प्रदान किया है तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी ब्रह्मा जी ने अमरत्व दे दिया अब तो वरदान पाकर के रावण उद्दंड हो गया और रावण ने लंका जाकर के कुबेर का पुष्पक विमान हरण कर लिया कुबेर जी ने श्राप दे दिया अभी एक नई बात है महाभारत के रामचरित्र की कुबेर जी ने श्राप दिया शशापतम तम नत्वाम न ताम ए तद बहिष्यति युवाम सम हंता तमे वे तद बहिष्यति अब मन गुरु माम चौ छिप्रम तुम न भविष्य जी ने कहा कि यह पुष्पक विमान तुम्हारे काम में नहीं आएगा ये तुम्हारा बहन नहीं तुमको बहन नहीं करेगा जो तुम्हें मारने वाला होगा उसकी सवारी के काम में आएगा तुम्हारी सवारी के काम में नहीं आएगा इसीलिए महाराजी वाल्मीकि रामायण में पुष्प विमान का दो दो बार सुन्दरकांड में वर्णन एक जगह रखा रहता था वो रावण चाहकर भी उस पर सवारी नहीं कर सकता कुबेर जी का शाप था और कुबेर जी ने कहा कि तुमने अपने बड़े भाई में तुम्हारे गुरु के तुल्य हूँ मेरा अपमान किया है इसलिए अब तेरा शीघ्र विनाश हो जाएगा रावण शब्द का अर्थ क्या है श्री व्यास जी वर्णन कर रहे हैं रावया मसलोकांत यद तस्माद रावण उच्चते दशक्रीवः काम बलो देवाद इस सबको रुलाने के कारण इसका नाम रावण हुआ तीनों लोगों को रुला दिया इसलिए इसका नाम रावण हुआ महाराज हाहाकार मतिया सारी सृष्टि में संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए संग गो तनु भूमि बिचारी गो माता धरती माता गैया का स्वरूप धारण करके वो भी गई हैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है साहब ने अपनी अपनी बात कही है रा, रावण की शिकायत की है उस समय श्री ब्रह्मा जी ने धुन्धुवी नाम, नाम की एक गंधर्वी को गंधर्व जाति की दुन्धुवी नाम की एक गंधर्वी को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अयोध्या में जाकर सेवा में लग जाओ ये धुन्धुवी नाम की गंधर्वी ही कुबजा नाम से अयोध्या में आई और देवताओं का काम बनाने में यही निमित्त बनी ब्रह्मा जी ने इसको इसीलिए भेजा था देखो जो जिस काम के लिए भेजा जाता वही काम करता है मंथरा को इसी काम के लिए भेजा था ये मंथरा यही दुधवी नाम की गंधर्वी मंथरा के रूप में आई श्री राम जी का अवतार उनका बाल्यकाल श्री राम जी के सारे संस्कार श्री राम जी का यज्ञोपवी संस्कार गुरुकुल में अध्ययन राम जी का समावर्तन और इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ राम जी का जाना मार्ग में तारका का वध श्वामित्री जी के यज्ञ की रक्षा और जनकपुर जाकर अहल्योद्धार भगवान शिव के धनुष को भंग करना सीता जी से विवाह करना परशुराम जी के मान का मर्दन करना और इसके बाद लौट करके सरकार चारों भाइयों के साथ चारों लली के साथ सीय मांडवी उर्मिला सुख की राम चार सुगन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम ये चार जुगल जोड़ी सरकार लौट करके आए हैं और इधर यह निश्चय किया गया कि अब राम जी सबसे बड़े हैं गुणों में इसलिए इन्हीं का राज्याभिषेक किया जाए राज्यभिषेक की तैयारी हुई उसी समय महाराज राज वचन प्रतिश्रतार्थ मंथरा कई मविगम्बेदम काले वचनमित मंथरा ने भिड़ाने का काम उसी समय कर दिया और उसने कहा केकई राजा ने तुम्हारे दुर्भाग्य की घोषणा आज दरबार में कर दी है आशी विषस्वाम संक्रद्ध चंडो दशक दुर्भगे हरी दुर्भगा महारानी केकई मैं बहुत खुश होती भयंकर विस्तर काला नाग तुझे डस जाता मेरी छाती बहुत ठंडी हो जाती है काने कूड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान है कैसा उत्पटांग बोलती है मुझे सर्प डसेगा तो तुझे प्रसन्नता क्यों होगी बोले एक ही बार तो रोना पड़ेगा कि महारानी कही कई मारी गई लेकिन अब तो तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए कौशल्या का तो क्या कहना आपको तो कौशल्या ही कौशल्या हैं और तुम्हारी तो बड़ी विकट स्थिति तुम्हें या तो दासी बनकर रहना पड़ेगा और नहीं तुमने दासी बनना स्वीकार किया तो तुमको नगर से निकाल दिया जाएगा तुम्हारा त्याग कर दिया जाएगा अथवा कारागार में तुम्हें रहना पड़ेगा अपने पुत्र भरत के साथ इसको कहते हैं चुगलखोरी ऐसा, दिमा, ऐसा दिमाग खराब किया कि बोली अब देवी ही तुम, बताओ अब तक मैं सोचती थी कि तुम्हारी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ क्यों निकला है अब समझ में आया शंबरासुर की सारी मायाए मै की मायाए सारी कूटनीति चतुराई लगता विधाता ने इसी कुबड़ में भर दी है और मेरी समझ में नहीं आता कि कई बार गंभीर चर्चा करते करते तू अपना पुंगड़ क्यों खुजलाती तो लगता उस बुद्धि को थोड़ा ठोक ठोक कर नीचे उतारती है हैं? और यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया भरत राजा बन गया तो मैं बढ़िया चौक पुराऊंगी मोतियों का चौक पुराऊंगी रत्न जतित पीड़ा उसके बीच में रखूंगी और तुझे औंधा करके लिटा दूंगी और लिटा करके तेरे कुबड़ को पंचामृताभिषेक कराऊंगी बढ़िया चंदन लगाऊंगी फूल मालाओं से अलंकृत करूंगी आरती उतारूंगी लेप श्यामी ठगु माने कुबड़, तेरे कुबड़ की अर्चना पूजा करूंगी इस कुबड़ ने ही हमारा काम बनाया है जब दुर्भाग्य आने को होता है तो ऐसा ही होता है के, -के ने वरदान मांग लिए पहले वरदान में राम जी को वनवास और दूसरे में भरत का राज्यभिषेक महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा किस अवध का मैं बध कर दू आज नगर से निकाल दूं पर राम जी के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो बहुत समझाया लेकिन वह मानने वाली कहाँ थी कथा आप सब जानते हैं अंत में भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए अवध राज सिंहासन का त्याग कर दिया और वे श्री सीता जी के सहित वे अपनी माता पिता से आज्ञा लेकर के और वे चल पड़े हैं बनवास के लिए चले गए हैं और इधर श्री भरत जी महाराज लौट करके आए हैं, दशरथ दिवंगत हो गए हैं, भरत जी ने शत्रु जी ने संस्कार किया है और देखे विन रघुनाथ पद जी की जर नि राम जी को मनाने के लिए पौर जानपद सार्धम रामा गन का ददर्श चित्रकूट स्थम सरामम सह लक्ष्मणम तापसा नाम अलंकारम धारय तम श्री राम जी का दर्शन किया है राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया है अपनी पादुकाए प्रदान की हैं और भरत जी ने पादुकाओं को नंदी ग्राम में विराजमान करके श्री राम राज्य का भूमिका का निर्माण आरंभ कर दिया है हुँ? भगवान धर्मारायण पधारे हैं वहाँ भगवान ने यहाँ पंचवटी क्षेत्र नासिक को ही व्यास जी ने महाभारत में धर्मारण्य कहा है ऋषि यहाँ रहकर धर्म का पालन करते भगवान श्री राम ने भी तपस्वियों के धर्म का विशेष पालन यहीं किया इसलिए इसको धर्मारण्य कहा गया धर्मारण्य में सूर्पणखा आई झज करके और वो ठाकुर जी से निष्ठल प्रेम तो कर नहीं रही थी उसका तो वासना वासित व्यवहार था और जो श्री किशोरी जी प्रभु प्राप्ति में परम परम सहायिका है उपयोगी हैं, जिनकी कृपा के बिना भगवत चरणार्जन की प्राप्ति नहीं होती उन श्री जी को जानकी जी को ही इसने भगवान की प्राप्ति में बाधक मान लिया और वो खाने के लिए दौड़ी राक्ष से रूप धारण करके किशोरी जी कौन हैं? साक्षात रथ रूपा भक्ति ही किशोरी जी है भक्ति पर संकट आता तो कौन बचाता है आचार्य ही भक्ति की रक्षा करते हैं इसलिए आचार्य कौन है समस्त जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी महाराज जीवाचार्य श्री लखनलाल जी महाराज ने रक्षा की है इसके नाक कान काट दिए हैं अब तो महाराज ये दौड़ करके गई है खर दूषण त्रसरा के पास और राम जी ने भयंकर युद्ध करके खर का वध किया भगवान श्री राम का नाम खरारी हुआ दूषण और तृष्णा को भी भगवान ने समाप्त कर दिया इसके बाद ये धुआं देख खर दूषण क्रेरा जब इस यहाँ धुआं उठ गया तब ये रावण के पास चली गयी और रावण से जाकर के इसने चरणों में गिर कर के रोने लगी और बोले महाराज अब आपका शासन दंडकारण क्षेत्र में नहीं जन में नहीं है अब तो महाराज दूसरा शासन हो गया है शुरू वहा सारी घटना सुनाई है और रावण क्रोध मूर्छित हुआ वह वहाँ से चलकर गोकर्ण तीर्थ में गया ये महाभारत में एक विशेष बात लिखी है मारीच कहाँ रहता था ये अन्य रामायणों में नहीं लिखा है पर महाभारत में लिखा है गोकर्ण तीर्थ जो दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे आज भी है इस गोकर्ण तीर्थ में ये निवास करता था णम अभ्यगत दसानूल पाणेर महात्म भगवान शूल पाणी का दिव्य स्थान जो गोकर्ण महातीर्थ है वहाँ यह निवास करता था तपस्वी की तरह जटाजूट धारण करता हुआ कंदमूल फल आहार करता हुआ रहता था रावण गए और रावण ने सारी बात बताई मारीच ने कहा महाराज राम जी के बाण बेग को कौन सहन कर सकता है उसी बाण उसी बिना फर के बाण ने मुझे गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा दिया और मैं आज जटाजूत धारण करके तपस्वी की भांति राम राम करता हुआ कन्न मूल फल का आहार करता हुआ यहाँ निवास कर रहा हूँ निश्चित ही वह तुम्हारा भयंकर शत्रु है जिसने तुमसे राम जी से झगड़ने की लड़ने की टकराने की सलाह दी है वो निश्चित ही तुम्हारा घोर शत्रु है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है तुम चले जाओ वापस हो जाओ लेकिन ये कहा मानने वाला था बोले यदि तू ज्यादा पंडताई की बातें करता हमारे काम में नहीं आता तो मैं ही खडग से तेरा मस्तक अलग कर देता हूँ मारित सोचा की मरना तो है ही है तो इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरू जब मरना ही है तो राम जी के हाथ से मरूंगा तो सदगति हो जाएगी बोले ठीक है जैसा तुम कहो हम स्वीकार करते हैं अब तो स्वर्णमय रत्नय मृग बन करके आश्रम में पहुंचा और भगवान श्री राम जानते हैं कि ये असुर है लेकिन इसके बाद भी वे न पीछे भागते तो लीला का विस्तार कैसे होता इसलिए राम जी चल पड़े और लक्ष्मण जी सुरक्षा में रहे मरते मरते मारीची ने हा लक्ष्मण कहकर के प्राण छोड़े और अंत में धीरे से राम राम कहा राम राम तो धीरे से कहा हा लक्ष्मण जोर से कहा भगवती श्री सीता जी ने लक्ष्मण को आग्रह पूर्वक भेज दिया और इसी बीच में रावण आया खेतवेश में आया रावण तु यूत संयासी बन के आया रावणस्तु यूतवा मुंडा उसके सिर पे बाल नहीं थे रावणस्तु यूतवा मुंडा कुंडी भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए त्रिदंड त्रिदंडी सन्यासी बन के आया मृगस््य भूतवा मारी चितेश भगवती सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए जैसे ही उसके रिक्षा को पूर्ण करने के लिए रिक्षा देने के लिए वे पधारे दुष्ट ने अवसर देखकर के श्री भगवती सीता जी का हरण कर लिया रस में विराजमान करके वह आकाश मार्ग से चलने लग गया और उस समय तान ददर्श तथो गृद जटायुर्गिर गोचरा रुदंतीम राम राम एक ह्रियमाणाम जटायु ने देखा तो जटायु ने कहा सीता भय मत करो त्रास मत करो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक, तक दुष्ट दशग्रीव रावण तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता भयंकर क्रोध करके आक्रमण किया और युद्ध किया उस युद्ध में रावण को यह समझ में आ गया कि यह इतना क्रोध पूर्वक आक्रमण कर रहा है इतना बलवान है कि की भी मैंने दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया तो मुझे मार सकता है ये पक्षी महाराज जी लिखाए घोड़े मार दिए सारथी मार दिया इसके सारी शरीर की चमड़ी को उधेर के धर दिया जितायु जी ने तब इसने तपस्या से प्राप्त चंद्रहास नाम के खडग से दोनों पैर और दोनों पंखे काट दिए पक्ष काट दिए राम राम करते हुए चित करते हुए जितायु नीचे गिर गए और उस समय भगवती श्री सीता जी ने अपने कुछ आभूषण त्रिष्म पर्वत पर गिरा दिए वस्त्र में बांध करके राम जी लौट के आए बड़े दुखी हुए और आगे सीता जी का अन्वेषण करने लगे तो गदराज जटायु दिखाई पड़े उनको देखकर के राम जी को बड़ी पीड़ा हुई और राम जी ने पूछा रावण काम दिशा गावण किस दिशा को गया है यहाँ लिखा है कि जटायु इतने घायल हो गए थे की वे मुंह से बोल नहीं सके इसलिए अपनी चोच उठाकर दक्षिण की ओर मुसिया और फिर वे मृत्यु को प्राप्त हो गए मानो मस्तक उठाकर के कह दिया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया ले है भगवान श्री राम ने अपने जैसे कोई सतपुत्र अपने पिता का संस्कार करे ऐसी भगवान श्री राम ने संस्कारम लंबाया मासव सखायम पूजयन पितु अपने पिता का सखा होने के कारण पिता के समान ही उनका अंत्येष्टी संस्कार संपन्न किया रामजी जी करते हुए आए हैं। इसी बीच में कवंध नाम के एक असुर ने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया बोला मैं खाऊंगा लक्ष्मण जी रोने लगे बोले भैया भरत जी बड़े भाग्यशाली होंगे जो आपका राजाभिषेक देखेंगे मैं तो इस असुर का ग्रास बन रहा हूँ भगवान बोले अरे तुम्हारी ये दशा हो गयी ऐसे घबराओ मत पुरुषार्थ का आश्रय लो राम जी ने इसकी भुजाओं को काट दिया लक्ष्मण जी को भी साहस हुआ लक्ष्मण जी ने इसकी पतली को काट दिया ये मर गया और दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया बोला महाराज में विश्वा वसु नाम का गंधर्व हूँ ब्राह्मणों के हिसाब से इस योनि में चला गया आप जाओ सुग्रीव को मित्र बनाओ सबरी का दर्शन करो सुग्रीव को मित्र बनाओ और सीताजी आपको प्राप्त हो जायेंगी श्री हनुमान जी की कृपा के माध्यम से राम जी की सुग्रीव जी की मित्रता हो गई। राम जी ने सुग्रीव जी को अभयदान दे दिया और राम जी की आज्ञा से बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ अब ये माला हनुमान जी ने धारण कराई यह विशेष बात वाल्मीकि इस, इस महाभारत की रामायण में लिखी हुई है यहाँ एक बड़ी सुंदर बात इस महाभारत के रामायण में लिखी है हृतदारो महासो रामो दशरथात्मजहा तुल्य रिमित्रता प्राप्त सुग्रीवेण धनुर्धर या कहते हैं भैया दोस्ती जो होती है ना वो किसने किसी प्रकार से जब तक बराबरी नहीं होती तब तक, तक दोस्ती नहीं होती राम जी भी पत्नी के वियोग से दुखद हैं और सुग्रीव भी पत्नी के वियोग से दुखद हैं राम जी की प्रियतमा का हरण रावण ने कर लिया और सुग्रीव की प्रियतमा का हरण बाली ने कर लिया है रामजी का राज्य छिन गया और सुग्रीव का भी राज्य छिन गया बोले इसलिए दोस्ती दोनों में हो गई बोलो वृंदावन बिहारी लेकिन राम जी हाँ धन्य है राम जी सुग्रीव के दुख को सुनकर अपना दुख भूल गए और उन्होंने कह दिया सुन सुग्रीव मारी हो बी ए कही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब रही प्राण अब तो महाराज कहा युद्ध करो बाली के सामने पहुंच करके सुग्रीव ने गर्जना की है बाली और सुग्रीव का भयंकर युद्ध हुआ उस युद्ध में ऐसी मार मारी बाली ने सुग्रीव को बेचारे घायल होके राम जी के पास आ गए बोले तो महाराज ऐसे ही पिटवाना था तो भेजा ही क्यों हमको पहली कह देते हम झगड़ा वगैरह में सम्मिलित नहीं रहेंगे तो, तो हमारे कुछ संस्कार अच्छे थे कुछ श्वास बाकी थी इसलिए हम जीवित बच के चले आए बड़े दुखी हो गए सुग्रीव जी भगवान ने कहा कि देखो एक रूप तुम भ्राता दो ये बात ये भाव जो है वाल्मीकि महाभारत का है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तो इसलिए तुम दोनों एक जैसे होने के कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा था पहचान में नहीं आ रहा था इसलिए अब अलग से कुछ विशिष्ट कोई एक चिन्ह हो जाए तो पहचान में आ जाएगा समझ में आ जाएगा फिर हम बाली का बध कर देंगे ये राम जी ने जो बात कही क्या ये सही है सही नहीं अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रीमान प्रारब्ध रूप कर्मों को एक काला बच्छे देन भगवान श्री राम जानते हैं क्योंकि परब्रह्म परमात्मा है अब वो बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम तुमको और सुग्रीव को नहीं पहचान पाए अरे बिल्कुल अलग अलग अंतर है सुग्रीव के पास कोई राजा वाला वेशभूषा नहीं है बालिश सोने का मुकुट धारण किए हुए है बाजू बंद है राजा की वेशभूषा में और सामान्य गरीब की वेशभूषा में अंतर नहीं होता क्या भले सगे भाई है लेकिन आक, आकृति में भी थोड़ा अंतर है ऐसा थोड़ी की आकृति एक जैसी हो एक सगे भाई भी अलग अलग, अलग आकृति के होते हैं तो राम जी का ये बहाना अच्छा नहीं था राम जी भी सोच रहे होंगे देखो हमारा भगत होके हमारी बात का ही खंडन कर रहा है अरे भाई ऐसी बात नहीं है राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं उन्होंने कहा अभी सुग्रीव और बाली में अंतर क्या है, है? विधिवत संस्कार अभी बाली का भी नहीं हुआ तुम्हारा भी नहीं हुआ खाली पावक साक्षी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए तुम भी कंठी वाले नहीं हो और उस बाली भी कंठी वाला नहीं है इसलिए कंठी पड़ जाए तो अलग पहचान हो जाएगी बोलो वृंदावन बिहारी अब समझ गए कि नहीं कंठी वालों की पहचान राम जी को होती है हमारे ठाकुर जी कंठी वालों को पहचानते हैं बिना कंठी वालों को नहीं पहचानते मरते रहो पिटते रहो कुटते रहो लुटते रहो कहते हम परमात्मा हैं निरपेक्ष हैं जो करो तो भोगो लेकिन कंठी वालों के ऊपर उनकी ममता ज्यादा होती है इसलिए भैया प्रार्थना है कंठी जरूर बांध लो तुलसी की ठाकुर जी की पहचान में आ जाओगे ये ठाकुर जी के हैं अब कंठी कौन बांधता है ध्यान से सुने कंठी भगवान ने हनुमान जी से बुलवाई महाभारत के अनुसार वाल्मीकि के अनुसार लखनलाल जी से माला पहनवाई माला कहो कंठी कहो एक ही बात है तो यदि लखनलाल जी से पहनवाई तो लखनलाल जी भी आचार्य तत्व हैं आचार्य ही तो कंठी बांधता है और हनुमान जी से पहनवाई तो हनुमान जी भी गुरु हैं गुरु का काम क्या है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना यही गुरु का काम है सुग्रीव जीवात्मा है राम जी परमात्मा है गुरु जी की बिचोलिया की भूमिका है हनुमान जी ने बिचोलिया की गुरु जी की भूमिका में स्थित हो करके सुग्रीव रूपी जीव को राम रूपी परमात्मा से मिलाया है इसलिए हनुमान जी गुरु तत्व है इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जय जय जय ुमान गुस्साई जय रे जय हनुमान गुसाई कृपा करु गुरु देव की नाई कृपा कर हरकंडे जी जी को कह रहे हैं यासी हम सब को कह रहे हैं सूत जी सौ सूत जी जो है सौन का ऋषियों को कह रहे हैं, जन्मे जी को वैशम जी कह रहे हैं, न विवेश न विशेषस्तोर युद्धे यदा कश्चन दृश्य थे तदा माला हनुमान कंठ आ हनुमान जी ने कंठ में माला धारण करा दी अब तो पहचान हो गयी की बिना कंठी वाला है और ये कंठी वाला है कंठी वाले को बचा लिया बिना कंठी वाले को राम राम कर दिया बोलो वृंदावन बिहारी भगवान ने बाली का वध किया और बाली को भगवान ने कृपा भी की है बाली के ऊपर अंगद को भगवान ने अपनी शरण में स्वीकार किया है भगवान ने चार महीना वर्षा के वहाँ निवास किया लेकिन सुग्रीव जी ने कोई ध्यान नहीं दिया वो तो अपने मस्ती में मस्त हो गए और अंत में राम जी को कहना पड़ा सुग्रीव बहु सुधी मोरी विसारी पावाराज कोतपुर अब सुग्रीव को हमारी याद नहीं है भगवान दुखी हो गए हैं इधर रावण ने किशोरी जी को अशोक वाटिका में रखा है अध्याय में कई श्लोकों में राक्षसियां कितना अत्याचार कर रही हैं कितना सता रही है उसका वर्णन है और अंत में सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे अब अपने जीवन को शेष कर देना है मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी उसी समय त्रिजता ने आकर के समझाया है गतासु तासु सर्वासु त्रिजता नाम राक्षसी त्रिजता नाम की राक्षसी ने श्री किशोरी जी को बताया है कि हे सीताजी ये त्रिजता कौन है श्रीमद वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी जिनकी भूषण टीका पर हनुमान जी ने हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि त्रिजता विभीषण की पुत्री थी विभीषण से पुत्री त्रिजता ये टीका में लिखा है विभीषण की बेटी और तीन जटाएं क्या थी श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं इसके मस्तक पर तीन जटाएं थीं, कौन कौन बोले तो ज्ञान कर्म और भक्ति यही उसकी तीन जटाएं इसलिए त्रिजता नाम राक्षसी राक्ष रामचरण रति भक्ति की जटा अनिपुण कर्म में निपुण और विवेक का ज्ञान संपन्ना थी ज्ञान कर्म उपासना ये तीन ही वेद के कांड हैं और तीनों ही इसकी जटाओं के रूप में विराजमान इसलिए इसका नाम त्रिजता था इस त्रिजता ने कहा कि सीता यदि तुम मेरी सखी हो और मेरी बात पर विश्वास करती हो तो मैं एक गुप्त बात बता रही हूँ अविंद नाम का एक अत्यंत मेधावी वृद्ध राक्षस है उस राक्षस को उस, उस राक्षस के द्वारा तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर का शुभ समाचार हमें प्राप्त हुआ है उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई है वे अन्वेषण का प्रयास करेंगे और तुम्हारी विजय होगी रावण मारा जाएगा इसलिए तुम धैर्य धारण करके यहाँ निवास करो अब ये बात आपने आज तक कभी सुनी कहीं? तो विभीषण ने वृद्ध प्रतिबिंध नाम के राक्षस अविंद नाम के राक्षस को भेज करके सारी खबर राम जी कहाँ तक चल के आ गए हैं कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या उनकी योजना है गुप्तचरी करवा के सारी बात सृजता को और ने जानकी जी को पहुँचा दी है यह एक नई बात इस राम चरित्र में लिखी है और तुम चिंता मत करो नलकुबर ने शाप दिया है रावण को कि तुम अनिक्षा पूर्वक और किसी स्त्री का स्पर्श करोगे माने किसी स्त्री की इच्छा नहीं है कामना नहीं है तुम्हें तुमको पति रूप से आ, स्वीकार करने की और तुमने बलपूर्वक यदि उसका स्पर्श किया तो तुम्हारा मस्तक जाएगा ये कुबेर के पुत्र नलपूवर ने साफ दिया है रावण को इसलिए रावण कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा तुम तो कुबेर के पुत्र के साप से अपने आप सुरक्षित हो इसलिए तुम अपने मन में ऐसे ऐसा भावमत रखना अपने शरीर को धैर्य पूर्वक धारण करो मैंने एक स्वप्न देखा है इस स्वप्न के अनुसार रावण का अनिष्ट होगा और आपके पति का अभ्युदय होगा आपका कल्याण होगा रामचरितमानस में श्रिजा ने स्वप्न सुनाया और हनुमान जी ने सुना है पर यहाँ अभी हनुमान जी तो आई नहीं त्रिजा ने स्वप्न का वर्णन पहले ही कर दिया है अविंद की बात बता करके आप लोग कहेंगे ये अंतर कैसे आ जाता है कल्प भेद हरि हरिचरित्र सुहाए नाना भांति मुनि सन गाये कल्प भेद से चरित भेद हो जाता इसलिए जहाँ कहीं जिस रामायण में जो लिखा है उस कल्प की कथा के अनुसार वह सही है ऐसा समझना चाहिए क्या देखा सपने में अब देखो गोस्वामी जी की चौपाइयों का अनुवाद तैलाभ शिक्षो बिकचो मज्जन पंखे असकृत खर युक्तू रथे नृत्य इस श्लोक का अनुवाद खर आरूढ़ नगन दस मुंडित सिर खंडित भुज यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मन हूँ विभीषण अनुवाद है महाराज जी और कुंभ कर्णा में नग्ना पति मूर्जा गच्छन्ति दक्षिणा काम रक्त माल्याम रक्त विभीषण को कैसे देखा बोले श्वेता त्रोष्णीश शुक्ल माल्यानुलेपन श्वेत पर्वत मारूढ़ एक विभीषण विभीषण दिवीशन जी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं श्वेत पुष्पों की माला है और सफेद पगड़ी बंधी हुई है मणियों से जटित हीरों का सफेद मुकुट धारण किए हुए हैं श्वेत चंदन लगाए हुए हैं और श्वेत पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए हैं इस प्रकार का स्वप्न दिखाई पड़ जाए तो वो चक्रवर्ती तो बड़ा राजा होता है श्री संपन्न हो जाता है डिबीषण के चारों मंत्री भी इसी वेशभूषा में दिखाई पड़े और मैंने देखा की तुम्हारे देवर लक्ष्मण जी हड्डियों के ढेर के ढेर का पहाड़ बना है उस पहाड़ के ऊंचे शिखर पर बैठ करके बढ़िया अधौौटा दूध की खीर जिसमें सहद मिला हुआ है ऐसी खीर प्रेम से पा रहे हैं यह भी एक शुभ स्वप्न है हड्डियों के पहाड़ की चोटी पर बैठना और खीर खाना शत्रु की विजय की सूचना ऐसा स्वप्न देता है संपत्ति प्राप्त होगी ऐसी सूचना देता है और स्वप्न में किसी के शरीर में खून ही खून लग जाए तो समझ लेना चाहिए उसके सौभाग्य का उदय होने वाला है वह रोने लग जाए तो समझ लो उसका दुख छूट जाने वाला है स्वप्न में हंसना खराब होता है रोना अच्छा माना जाता है सपने में लाल चंदन लगाना मृत्यु का सूचक होता है और महाराज जी श्वेत चंदन लगाना सौभाग्य का सूचक होता है ये सब बातें हैं की तो मैंने सपने में देखा कि हे जानकी तुम्हारा सारा शरीर खून से भेजा हुआ है रक्त से तुम्हारे वस्त्र सने हुए हैं और तुम रोती हुई उत्तर दिशा की ओर जा रही हो और एक व्याघ्र गर्जना करते हुए तुम्हारी रक्षा में पीछे पीछे चल रहा है इस प्रकार का स्वप्न जो पतिव्रता देखती है उसके दुख का अंत होता है और उसे शीघ्र अपने पति का दर्शन प्राप्त तो होता है समझा बुझा दिया है रावण और सीता के संवाद का वर्णन किया है रावण ने बहुत साम, दान दंड भेद सब प्रकार से सीता जी को मनाने की कोशिश की है लेकिन इच्छुक् तेन वेदे ही परिवृत सुभानना तृणम अंतर तमुवाचन साण कहत वे देरी अवध पति परम सने ये भी अनुवाद है तृणम अंतर तक को बीच में रखकर के जानक जी ने उत्तर दिया तृण को बीच में रखकर क्यों दिया ध्यान दे मानो रावण को समझा दिया कि तू क्या अपने बल की दिल है मेरे स्वामी के आगे तू तिनके के जैसा है उनकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा एक भाव दूसरा भाव में तुझे तिनके जैसा कुछ समझती हूँ तू मेरे लिए तिनके के जैसा है दूसरा भाव तीसरा भाव सती साधी पतिव्रताए कथनचित किसी पुरुष से बातचीत करने का अवसर आ भी जाए तो अपने भाई को बीच में रखकर बातचीत करती हैं, मैं भूमि नंदिनी हूं और ये तिनका भी भूमि से बाहर निकला है इस नाते से हमारा भाई है भाई को बीच में रख कर उत्तर दे रही है ऐसे अनेक भाव हो सकते है समय संकोच ऐसी हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं इस प्रकार से श्री इधर श्री सीता जी को ने धैर्य धारण किया है और राम जी थोड़े नाराज भये हैं और नाराज होकर के श्री लक्ष्मण जी से कहा कि लगता है सुग्रीव का काम बन गया अब सुग्रीव पुराने स्नेह को भूल गए हैं महाराज लाल जी तो तिल मिला गया बोले अभी देखता हूँ रास्ता बंद थोड़े हुआ जिससे सुग्रीव बाली मर के गया है अभी एक ही बाण में काम तमाम करता हूं भगवान को दया आगे बोले नहीं नहीं मारना नहीं भय दिखाए ले आवहु बहु सखा मोर सुग्रीव भय दिखाना उसको और कहीं भागने लग जाए तो भागने मत देना पकड़ लेना ले आवहु बहु भाग न जाए ये है राम जी की करुणा अपना ना प्रेम का निर्वाह करना तो ठाकुर जी ही जानते दूसरा कौन प्रेम का निर्वाह करना जाने वाली मार्ग ना सर्वभूत गति अब तो सुग्रीव जी गए हैं महाराज श्री लखनलाल जी गए हैं सुग्रीब जी ने क्षमा प्रार्थना की है बोले महाराज मैं प्रमादी नहीं हूँ मैंने बहुत से बानरों को न्योता भेजा है सब बानर आएंगे और अब जानकारी खबर लगाएंगे सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा बड़ा लंबा वर्णन है और श्री हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका देकर दक्षिण दिशा की ओर भेजा है वहाँ प्रभावती नाम की एक तपस्विनी मिली है उस तपस्विनी ने बानर वीरों को जो बिल में पहुंचकर के दर्शन मिला है सबको भोजन कराया है सबको कन्दमूफल दिए हैं और इसके बाद जामवंत जी महाराज के उत्साह दिलाने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया है कनक भूधरा शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा और भक्त हनुमान जी ने समुद्र को लांगा है समुद्र लांग करके तथा पितर मे हम महारणवम शत योजन विस्तीर्णम नेहत्य जल जलराक्षसी जल जलराक्ष सिंह का, का बध करके हनुमान जी गए हैं जानकी जी से मिले हैं लंका में आग लगाई है और इसके बाद रावण को खूब पर अपनी शक्ति का दिया है और श्री जानकी जी से चूड़ावणी लेकर के हनुमान जी पुनः राम जी के चरणों में लौट आए हैं अब जो बानरों की संख्या लिखी है महाभारत में वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है हम बहुत संक्षेप में कह रहे हैं जो मुख्य मुख्य बात जो विशेष है उसको कहकर आगे बढ़ रहे हैं सुग्रीब जी के ससुर दस अरब बानरों की सेना को लेकर के आए कितने बानर थे दस अरब विश्व की संख्या इसमें समय सात अरब बता रहे हैं ना लोग सात अरब बता रहे हैं दुनिया की संख्या और दस अरब बंदर तो केवल सुग्रीब जी के ससुर जी की सेना में थे गए गज और गवय ये एक एक अरब सेना के साथ आए लांगुल जाति के जो बानर गवाक्ष हैं, वे साठ करोड़ बानरों की सेना साठ हजार करोड़ माने छह अरब बानरों की छह खरब बानरों की सेना के साथ गंधमादन वासी जो बंदर हैं, वो दस खरब सेना के साथ गंधवाधन पर्वत के बानर लेकर के आए गंदमादन जो बानर है वो दस अरब दस खरब सेना को लेकर के आया और सत्तावन करोड़ सेना को लेकर के पनस नाम के बानर आए हैं इस तरह से और महाराज जी दस खरब रीछो की सेना के साथ जामबंत जी महाराज आए हैं इतना वर्णन है आप लोग कहेंगे कि आज का विज्ञान तो इसे स्वीकार ही नहीं करेगा इतने कहां से होंगे जिस जम्बू द्वीप का हमारे ग्रंथों में वर्णन है वो जम्बू द्वीप भी आज उपलब्ध नहीं है पुराणों के अनुसार फिर सात द्वीप और सात समुद्र वाली विशाट विराट पृथ्वी सारी पृथ्वी के कोने कोने से बानर आए हैं इसलिए इतनी बड़ी संख्या को सुनकर के मन में कोई संदेह नहीं करना चाहिए इसलिए गोस्वामी जी ने तो इस सारी बात को एक चौपाई में कह दिया है बानर कटक उमा में देखा सो तो मूर्ख जो करन चहले खा वो मूर्ख है जो गिनती गिनना चाहता है एक महात्मा तो दूसरा भाव दे रहे थे सो तो मूर्ख जो करन करण का बोले बंदरों की गिनती करना बड़ा कठिन एक जगह बैठे तब ना गिनती करो भाई गिनती कैसे होगी एक जगह बैठेंगे तब ना गिनती होगी बंदर इतने चंचल होते हैं एक जगह बैठते ही नहीं इधर के इधर आ जाएंगे इधर के उधर चले जाएंगे कैसे गिनती करोगे इसलिए वैसे अतंक्ष होने के कारण भी इनकी गिनती कठिन है और ये एक जगह बैठते नहीं इसलिए भी इनकी गिनती करना बड़ा कठिन काम सौ तो मूर्ख जो करन चह लेखा इस महाभारत के राम राम चरित्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है और उससे एक बात प्रमाणित होती है कि जहाजों का आविष्कार इस समय का आविष्कार नहीं है करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भी भारत वर्ष के पूर्वजों ने बड़े बड़े जहाज बना लिए थे ये महाभारत के शेष्लोक से प्रमाणित हो रहा है राम जी कह रहे हैं नाव नसंति संत सेना या बहुव्यारे तुम तथा बणिजा मुखातं कथम राम जी कह रहे हैं कि समुद्र में जो बड़े बड़े हमारे भारतवर्ष के व्यापारी बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से व्यापार करते हैं विदेश धन कमाने के लिए जाते हैं दूसरी धरतियों पर धन कमाने के लिए जाते हैं, तो उनके जहाज़ों के माध्यम से हम लोग सेना सहित पार उतर सकते हैं जा सकते हैं समुद्र के उस पार लेकिन इस हम तपस्वी है हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम व्यापारियों के व्यापार को छुड़ा करके उनकी नौकाएं, जहाज़ें किराए पर लें और उनको किराया देकर सेना पार उतर सके ये बात विशेष महाभारत में लिखी है बनीजाम उपघातन को कथ मस्मद कथ मस्माद करे मेरे जैसा व्यक्ति व्यापारियों के हित को नुकसान नहीं पहुँचा सकता अब कितने दुखी की बात है यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि यहाँ तो जंगली लोग थे सभ्यता तो यहाँ थी ही नहीं मनुष्य का पूर्वज बंदर था बाद में पूछ घिस गई पूछ रही बाद में घिस गई घिस गई तो आदमी बन गया ऐसे ऐसा कहने लिखने वालों के पूर्वज बंदर होंगे हम लोग तो मनुखी संतान है ऋषियों की संतान है हम लोग बंदर भालू की संतान नहीं है कितना मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है कि मानव का क्रमिक विकास हुआ और वो बंदर से बनमानुष और बनमानुष से मानुष बन गया कितनी मूर्खता का सिद्धांत है और सब दुनिया पढ़ रही है पढ़ाए जा रहा है कम से कम अब भारत सरकार को चाहिए कि कम से कम शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन करें भारतवर्ष में सही इतिहास पढ़ाया जाए ऐसी बातें न पढ़ाई जाएं जो भारतवर्ष की महिमा और गरिमा को नष्ट करने वाली हमारा इतिहास तो इतना बड़ा इतिहास दुनिया में किसी के पास है कितना बड़ा पोथा विराजमान है हमारे इतिहास का जिसको भगवान व्यास ने लिखा है श्री वृंदावन बिहारी लाल की राम जी बोले फिर क्या फिर क्या होगा बोले फिर तो बस ये है कि हम उपवास करें समुद्र से मार्ग मांगे यदि समुद्र मार्ग नहीं देगा तो मैं बाणों से इसको शोक दूंगा कहते श्री राम जी को स्वप्न में समुद्र का दर्शन हुआ यहाँ लिखा है और राम जी को कहा राम जी ए, से कहा कि मैं आपका पूर्वज हूँ क्यूँकि सगर ने मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार किया इसलिए मैं सगर का पुत्र होने के कारण सागर हुआ और सगर आपके पूर्वज थे, थे भगवान नल विश्वकर्मा के अवतार हैं वे पुल बनाएंगे आपकी कृपा से और मैं उसे धारण कर लूंगा उस समय पुल का निर्माण हुआ और उस पुल के निर्माण में दस योजन विस्तारो मायतम शत योजनम चालीस कोष चौड़ा एक सौ बीस किलोमीटर चौड़ा पुल और बारह सौ किलोमीटर लंबा पुल बना कितना लंबा चौड़ा पुल बना आज तक दुनिया में इतना बड़ा पुल न बना है न बन सकता है आज भी राम सेतु के चिन्ह समुद्र में दिखाई पड़ते हैं पूज श्री रमन रीति वाले महाराज जी के साथ श्रीलंका गए तो वहां से जब लौट के आ रहे थे तो महाराज जी ने बताया कि देखो यहां से श्री राम सेतु का दर्शन होता है जहाज से तो बिल्कुल काफी लंबी दूर तक राम सेतु का दर्शन हमने अपने नेत्रों से किया स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सेतु बना हुआ है। आज भी राम सेतु को नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया भगवान की दया से वह बच गया फिर भी छती तो लोगों ने पहुंचाई दी उस राम सेतु का एक अंश देखने को मिला उसका एक टुकड़ा बड़ी बड़ी मशीनें टूट गई महाराज वो नहीं कटा तो वैज्ञानिक जो इस शोध के कार्य में लगे थे उन्हीं में से एक व्यक्ति ने हमको बताया उन्होंने कहा महाराज जी सारा विश्व का विज्ञान चकित है के पत्थर से भी लोहे से भी कठोर इस मटेरियल का निर्माण कैसे किया होगा हम लोग अब तक शोध करने पर भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए न तो ये मिट्टी है न ये पत्थर है न ये लोहा है ये कोई विचित्र ही चीज है।, है बड़े बड़े यंत्र टूट गए और इसको काट नहीं पाए हम लोग ये भगवान की बनाई हुई चीज है इधर विभीषण भगवान की शरण में आए हैं यहां महाभारत के राम काव्य में सेतु बंधन हो जाने के बाद विभीषण जी शरण में आए ऐसा लिखा है और अन्य रामायणों में सेतु बंधन के पूर्व विभीषण जी शरण में आए इतना अंतर है राम जी ने विभीषण को शरण में लिया है बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय और एक महीना भगवान को लगा है पार होने में समुद्र पुल के माध्यम से एक महीना यात्रा करके भगवान पार हुए ये भी एक विशेष बात लिखी है भाई 1200 किलोमीटर और इतनी सेना है तो एक दिन में तो 1200 किलोमीटर पैदल चले नहीं होंगे तो ठीक है महीना भर का समय लग गया उचित ही है एक महीने में वहां पहुंचे हैं सुख सारण को भेजा है और सुख सारण को पकड़ लिया है विभीषण जी ने राम जी के चरणों में पहुँचाया है राम जी ने दया पूर्वक उनको छुड़ा दिया है रावण के पास अंगद को दूत बना कर के भेजा है और जब रावण ने संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है तो भयंकर युद्ध हुआ है महाराज जी इतना भयंकर युद्ध हुआ कुछ ताब हम लम्बा चौड़ा वर्णन कहाँ तक करें एक एक करके बड़े बड़े राक्षस मारे जाने जाने लगे अतिकाय अकंपन देवान तक नरानतक आदि सब मारे गए श्री लक्ष्मण जी के हाथ से ही कुंभकर्ण का उद्धार हुआ ऐसा इस रामायण में लिखा है महाभारत वाली रामायण में और राम जी के हाथ से रावण का उद्धार हुआ और लखन जी के हाथ से मेघनाद का उद्धार हुआ और इस प्रकार से विजय करके श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न भये है हैं और देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की है श्री किशोरी जी को लेकर के राक्षस आए हैं राक्षस ने जैसे ही श्री किशोरी जी को हाँ एक विशेष बात लिखी है रावण का एक ही ब्रह्मास्त्र के द्वारा राम जी ने वध किया है यह एक और विशेष बात इस रामायण में लिखी है और एक और विशेष बात लिखी है कि राम जी ने अपने सामान्य बाण को ही ब्रह्मास्त्र के रूप में संकल्प करके छोड़ दिया है और उसी से रावण का वध हो गया है दूसरे रामायणों में वर्णन है कि रावण का संस्कार विभीषण जी ने किया लेकिन वाल्मीकि महाभारत के रामायण में वर्णन है शरीर धातवो युधि मेवच ने ब्रह्मास्त्र निर्दग न भस्माप्य की एक विशेष बात लिखी है कि भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण के शरीर के सातों धातु रक्त मज्जा मांस बसा सब जलकर भस्म हो गए हड्डी तक जलकर राख हो गई और राख भी कहाँ उड़ गई पता नहीं चला राख भी नहीं बची रावण की कुछ बचे ही नहीं संस्कार के लिए कहाँ संस्कार हो गए यह एक विशेष बात महाभारत के रामायण में की है अविन्द जो है बूढ़ा मंत्री भूषण के साथ जानकी जी को लेकर के आए हैं राम जी ने कहा है मैं दूसरे के हस्तगत हुई पत्नी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ क्योंकि जिस हविष्य को कुत्ते ने सूँघ लिया या चाट लिया उस वह भविष्य देवता के योग्य नहीं रह जाता मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता हूँ श्री जानकी जी रुदन करने लग गयी है और उस समय ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए हैं यहाँ जानकी जी ने अग्नि में प्रवेश नहीं किया है महाभारत महा के रामायण में जानकी जी ने अग्नि प्रवेश नहीं किया है यहाँ का वर्णन कुछ विलक्षण है उसे सुनना चाहिए वैसे हमारा मन था कि हम एक दो तीन मिनट में ही राम रामकथा कहकर आगे बढ़ जाएंगे लेकिन कुछ विशिष्टताए है महाभारत के रामायण में इसलिए उनको कहना जरूरी है इसलिए हम कह रहे हैं कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए राम जी की स्तुति करने लगे उस समय इंद्र अग्नि वायु यम वरुण यक्षराज कुर और सप्तर्षि गण भी वहां आ गए हैं और इतना ही नहीं दशरथ जी महाराज भी हंसवे विमान में विराजमान होकर के दशरथ जी भी देव मंडली के सहित पधारे हैं सारा आकाश शोभायमान हो गया और उस समय श्री राम से ब्रह्मा जी ने कहा जानकी जी ने कहा हे आर्य पुत्र मैं आपको दोष नहीं देती हूँ क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है आप अच्छी प्रकार से जानते हैं लेकिन मेरी एक प्रार्थना है मैं कोई आपको बाध्य नहीं करती हूँ आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं किन्तु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कहा कहो क्या कहना चाहती हो जानकी जी ने कहा अंतरसी भूता नाम मातरिश्वासदागति समय विमुंच प्राणा यदि पापम चराम्य हे प्रभु भगवान वायु सभी प्राणियों के भीतर भी है और बाहर भी प्राण वायु के बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता यदि मैं सर्वथा पवित्र न हो आपके अतिरिक्त स्वप्न में भी मेरी वृत्ति कहीं अन्यत्र गई होए तो मेरे वायु देवता मेरे शरीर को छोड़ चले जाए मैं निष्प्राण हो प्राण वायु से रहित मेरा शरीर हो जाए यदि मैंने स्वप्न में भी पाप का आचरण किया हो मेरे सतीत्व में कोई संदेह हो तो अग्नि शरीर को छोड़कर चला जाए जल शरीर को छोड़कर चला जाए आकाश छोड़कर शरीर को चला जाए वायु छोड़कर शरीर को चली जाए और पृथ्वी शरीर को छोड़कर चली जाए ये पंच तत्व का पंच तत्व में लीन होना इसी का नाम तो मृत्यु है ये सब तत्व अलग अलग छोड़ हमको चले जाए यदि आपके अतिरिक्त मैंने किसी दूसरे देवता का भी चिंतन न किया हो तो आप ही एकमात्र मेरे पति हो इतना सुनते ही आकाश ऐसी अनंत महाराज जी आकाश ऐसी बहुत देर तक अनंत पुष्पों की वर्षा होने लग गई, जय जयकार हो गई और सुंदर मंद सुगंधित तो वायु बहने लग गया और उस समय वायु देवता प्रकट हो गए। वायु देवता ने प्रकट होकर के कहा वायु रूबाचो भो राघव सत्यम्बई वायु रश्मि सदागति अपापा में श्री राजन संग सह भारी वाय। वायु ने कहा कि श्री किशोरी जी सर्वथा दोष रहते हैं क्योंकि मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं मैं सबके भीतर भी हूँ और सबके बाहर भी हूँ अग्नि ने कहा मैं भी सबके भीतर बाहर विराजमान भी हूँ जानकी जी में रंच मात्र अनुमात्र भी दोष नहीं है वरुण ने कहा रस रूप से मैं सबके बाहर भीतर विद्यमान भी हूँ श्री जानकी जी दोष रहते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा हे राजर्षी मैं स्वयं ब्रह्मा वेदों की दुहाई देकर कह रहा हूं श्री जानकी जी परम पवित्रा हैं और तुम तुमने जो इस प्रकार का जो नाटक किया है वो ठीक ही है क्योंकि तुम राजर्षियों के पद चिन्हों पर चल रहे हो यद्यपि तुम भी जानते हो कि जानकी जी निर्दोष है लेकिन यदि तुम स्वीकार कर लेते तो तरह तरह की शंकाए लोगों के मन में रह जाती जानकी जी के प्रति संदेह रह जाता फिर परंपरा मर्यादा का मार्ग उच्छीण हो जाता इसलिए आपने जो कुछ किया है ठीक किया है अब हमारी प्रार्थना है यह परम पवित्र हैं, इनको आप ले जाएं, क्योंकि जानकी जी की पवित्रता की सुरक्षा नल नलकूवर के साप के माध्यम से मैंने पहले ही करा दिए कि रावण यदि किसी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक फट जाएगा इसलिए जानकी जी बिल्कुल पवित्र हैं भगवान श्री राम ने अविध्य को जिसने सब खबर पहुंचाई थी जानकी जी तक उसको बहुत आदर दिया है वरदान दिया है और त्रिजता को भी भगवान ने बहुत आदर दिया है क्यूँकी जानकी जी की सहायता की है और इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप और कुछ आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं बोले महाराज ये बेचारे मरे हुए बंदर जीवित हो जाएं रामचरित मानस में इंद्र ने वर्षा की है और यहाँ ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने मरे हुए बानरों को जीवित किया है भगवान श्री राम विमान में बैठ करके आए हैं और भगवान श्री राम का अयोध्या वासियों ने दर्शन किया है स्वागत किया है राम जी का अंगदम कृत करमाणम यौवराज्य विशेषयत यहाँ एक विशेष बात लिखी है कि विभीषण को राजा भगवान ने लंका में बनाया और विमान किस किंधा में उतरा और भगवान ने वहाँ बाली पुत्र अंगद को युवराज पद पर अभिषेक किया इसके बाद प्रयाग में भरद्वाज जी का दर्शन करके श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गो को हृदय ऐसी लगा तब भगवान श्री राम अयोध्या पधारे हैं अयोध्यायाम अयोध्या सामाद्य पुरी राष्ट्रपतिस्ततः तत भरताय हनुमत दूतम प्रस्थापय तदा अयोध्या के निकट राष्ट्रपति श्री राम जी अयोध्या के निकट पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा क्या कहें आज का समय तो कहता है कि सच बात मत बोलो आज का समय कहता है सच बात मत बोलो पर हमें मलूकदास जी की बात याद आ रही है किसान से कहूँ तो हरी मोहिखी है झूठा कहा न जाई कहत मलूक उनहू दुख पाया जिन्हें यह चाल चलाई तनधर के कोई सुखी न देखा केवल परमात्मा के अर्थ में राष्ट्रपति शब्द का व्यवहार हो सकता है किसी मनुष्य के लिए राष्ट्रपति शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता है राष्ट्र का अध्यक्ष तो हो सकता है राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है लेकिन राष्ट्रपति नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग भारत राष्ट्र को कोई एक प्राकृत प्रदेश नहीं मानते यहाँ की धरती को हम लोग क्या कहते हैं धरती को क्या कहते हैं धरती को कहते धरती माता और धरती माता पर स्थित जो राष्ट्र है उसका जो स्वामी हो वो राष्ट्रपति है धरती माता क्षमा करना माता का कोई पति हो सकता है क्या माता का तो पुत्र ही होगा इसलिए राष्ट्र का सेवक राष्ट्र का अध्यक्ष हम लोग काल उठते हैं तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद पर समे विष्णु की पत्नी है इसलिए इस धरती रूपी राष्ट्र के पति राम जी है श्याम सुंदर हैं कोई मनुष्य राष्ट्रपति कहलाने के लायक नहीं है राष्ट्रपति रामजी को महाभारत में कहा गया इसलिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग भगवान के लिए ही होना चाहिए और राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किसी मनुष्य के लिए नहीं होना चाहिए हाँ राष्ट्राध्यक्ष कहो और भारत के बाहर के देशों में आज भी उन्हें राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है राष्ट्र का अध्यक्ष ही कहा जाता तो राष्ट्र का अध्यक्ष ही है वो एक मंत्री है तो एक अध्यक्ष है पति कहां से हो गया पति तो तब हो जब उसकी पत्नी हो राष्ट्र कोई को ही हो गया पत्नी थोड़ी है लेकिन भारतवर्ष जहां की मूल भाषा संस्कृत है और वहां की यह विडम्बना अब ये सच्ची बातें सच्ची बातें कहो तो लोगों को नमक मर्च लग जाएगा क्यों महाराज क्या बोलते हैं लेकिन लिखा है महाराज हम कोई अपने मन से नहीं करे अयोध्या समा साध्य पूरी राष्ट्रपति सदा राष्ट्रपति राम जी अयोध्या आए बोलो राष्ट्रपति राम जी महाराज की रामचंद्र भगवान की और महाराज जी भगवान का अभिषेक हुआ है वामदेव और वशिष्ठ जी ने मिलकर शुभ मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में भगवान का अभिषेक किया है बोलो राजा रामचंद्र भगवान की भगवान ने पुष्पक विमान कुबेर जी को पुनः प्रदान कर दिया राम जी के चरित्र को सुनाकर कहा इस चरित्र का श्रवण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दुख की निवृत्ति हो जाती है राम जी का चरित्र सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए बोले तो कोई बात नहीं जब भगवान को इतनी ज्यादा विपत्ति भोगनी पड़ी तो भगत भोग रहे तो कोई बात नहीं सबको संतोष हो गया अब एक बड़ा मंगलमय चरित्र है चरित्र तो बहुत हैं हम जल्दी जल्दी कहने की कोशिश कर रहे हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मध्रदेश के महाराज अक्षपति थे जो बड़े धर्मात्मा थे इनके राज्य में कोई पापी मनुष्य नहीं था कोई अधर्मी नहीं था कोई मद्यपान अथवा मांस संरक्षण करने वाला व्यक्ति नहीं था न स्वरसिणी कुता इनके यहाँ कोई स्वेच्छाचारी व्यक्ति ही नहीं था तो खुलता स्त्री तो कोई होगी ही कैसे इतने बड़े धर्मात्मा थे पर अश्वपति महाराज इनके कोई संतान नहीं थी आपने ब्राह्मणों से प्रार्थना की और ब्राह्मणों के साथ आपने कठोर नियमों का आश्रय लेकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गायत्री का जप किया यहां भी गायत्री जप चल रहा है गायत्री पुरुष महायज्ञ हो रहा है कितना जप जब किया जबकि दशांश आहुति लिखी है उस आहुति से जप जब का जबकि संख्या का बोध हो जाता है चौसठ करोड़ 80 लाख आहुति आपने अग्नि में प्रदान की कितनी चौसठ करोड़ 80 लाख आहुति इसका मतलब 6 अरब 48 करोड़ जब आपने किया कितना 6 अरब 48 करोड़ गायत्री के जब का अनुष्ठान हुआ भगवती ब्रह्म गायत्री साक्षात प्रकट हो गई बोलो उस भगवती ब्रह्म गायत्री माता की शहस्रम सौ सागत्या राजसम सस्ते सस्ते तदाकाले काले बभूव मितभो इस प्रकार से अठारह वर्ष में आपका यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ अठारह वर्ष आहुति देने के बाद भगवती ब्रह्म गायत्री ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया और आपके मनोरथ को पूर्ण किया अभी महापुरुषों के मन में एक भाव जगा गोमाता और गायत्री में भेद नहीं है गायत्री भी गौ है और गौ भी गायत्री है क्योंकि गायत्री जो है वो सूरभी की कन्या का नाम गायत्री है सूर्भि की कन्या ही गायत्री के रूप में प्रकट भई है तो गैया की बचिया ही तो होगी और कौन होगी इसलिए गायत्री भी साक्षात गौ ही गायत्री है अलग नहीं है पर की जो शक्ति है उसी का नाम गायत्री है इसलिए गायत्री की उपासना से गोवंश की रक्षा होगी ऐसा भाव मन में उठता है और उसका विचार ऐसा है कि कम से कम चौबीस पुरुष चरण विधि पूर्वक भारतवर्ष की विभिन्न गोशालाओं के बीच में बैठकर गोरक्षार्थ हो गए तो ऐसा भगवान की प्रेरणा से लगता है कि गो रक्षा और गो संवर्धन के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी सात्विक ऊर्जा प्राप्त होगी और सात्विक ऊर्जा के साथ ही साथ हमारा विश्वास है कि शीघ्रातिशीघ्र भारत की धरती से गोवध का कलंक मिट जाएगा इसके लिए चैनल के माध्यम से हमारी ब्राह्मणों के चरणों में विशेष रूप में प्रार्थना है जो संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण है वे राष्ट्र के अपना परम कर्तव्य समझते हुए और गोरक्षा से ही ब्राह्मणों की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा से गोमाता की रक्षा गायत्री दोनों की रक्षा करने वाली है ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व की भी सुरक्षा होगी इसलिए साल भर अपनी वृत्ति के लिए चाहे कुछ करें उपार्जन करें उपार्जन कोई बात नहीं करना भी चाहिए लेकिन कम से कम यदि पवित्र संध्या गायत्री पारायण ब्राह्मण गोशालाओं में बैठ करके दुग्ध का आहार करते हुए गो रक्षार्थ यदि गायत्री पुरुष चरण करें तो ऐसे ब्राह्मणों का वंदन है और उनका स्वागत है और ऐसे लोग भी सामने आएं जो इन ब्राह्मणों की सेवा का और अनुष्ठान का कुछ अर्थ भार अपने ऊपर बहन कर सकें तो यह एक बहुत बड़ा कार्य इस राष्ट्र के हित का कार्य होगा बहुत बड़ा कार्य होगा राष्ट्र रक्षा का, का कार्य होगा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय तो मन में बात आई इसलिए हमने कह दी आगे पूर्ण करना भगवान की जिम्मेदारी है भगवान का कार्य है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय इस प्रकार से भगवती सावित्री ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि मेरे अंश से एक कन्या तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होगी आगे तुम कुछ मत बोलना ऐसा कह करके गायत्री जी अंतर्धान हो गईं और आपके एक कन्या उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम ब्राह्मणों ने सावित्री रखा सावित्रा पीतया दत्ता सावित्रतया अपी सावित्री तेव नामास चक्र सावित्री ने ही प्रदान की गायत्री का ही जप करके गायत्री मंत्र से ही आहुति दे करके कन्या का जन्म हुआ इसलिए उस कन्या का नाम ब्राह्मणों ने और पिता ने मिलकर सावित्री रखा वह इतनी सुंदरी थी कि लगता ही नहीं था कोई मानव की कन्या है अत्यंत अपूर्व सुंदरी थी कमल दल के सुमान विशाल नेत्र वाली धरती पर उनकी उनके तेज को सहन करने वाला कोई राजकुमार नहीं ये बड़ी ऊंची बात लिखी है इतना तेज था सावित्री में कि उसके मस्तक की ओर संसार का कोई राजकुमार देख ही नहीं पाता था उस अत्यंत सुंदरी होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पाया क्योंकि उस कन्या के विलक्षण तेज को सहन करने वाला कोई पुरुष राजकुमार उस समय धरती पर उपलब्ध नहीं हुआ एक समय की बात है अश्वपति महाराज ने कहा बेटी मुझे तो तुम्हारे योग्य वर उपलब्ध हुआ नहीं अब तुम स्वयं ब्राह्मणों के साथ जाकर खोज करो शायद बन में कोई तपस्वी राजकुमार ऐसा मिल जाए उस समय जुमत का पुत्र सत्यवान ऐसे ही परम तपस्वी थे और देखने में भी कामदेव से भी अधिक सुंदर थे तो उनको प्रेम से जो है सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति रूप से वरण कर लिया बहुत सुंदर श्लोक है लिखने योग्य अप्रदाता अप पिता वाच्य वाच्यस्ानुपयन पति मृते भरतरी पुत्रस््यो वाच्यो मा चुरीक्षिता इतने लोग धिक्कार के योग्य हैं विवाह के योग्य कन्या के होने पर भी जो पिता कन्यादान न कर पावे वह पिता धिकार के योग्य है पतिव्रता पत्नी के मनोरथ को पूर्ण करके पितरों के ऋण से मुक्ति की कामना से जो पति पुत्र उत्पन्न न करे वह पति भी धिकार के योग्य है और पिता के दिवंगत होने के बाद अपनी माता के विधवा होने के बाद जो पुत्र अपनी माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा न करें उन पुत्रों को धिक्कार वो पुत्र भी धिक्कारे जाने की है। क्योंकि जब तक पति थे तब तक तो इतना भार नहीं था अब पति चले गए तो पूरा भार पुत्रों पर आ गया पुत्रों का कर्तव्य है चाहे जितनी पीड़ा सही कर ले पर अपनी माता को पीला न हो माता यदि रुदन करेगी कि अरे क्या करें इसके पिताजी चले गए यदि वे होते तो आज हमारी यह दशा न होती यदि ऐसा कहकर किसी माता ने आंसू बहाए तो पुत्रों को घोर नरक जाना पड़ेगा ये बात बहुत ही सुंदर बात लिखने महाभारत के इतने सुंदर सुंदर वचन है महाराज जी सावित्री ने सत्यवान का वर्णन कर लिया और नारद जी सभा में बैठे थे नारद जी ने कहा कि देवी तुमने जिसका वर्णन किया है उसकी आयु एक वर्ष से अधिक नहीं है वह अल्पायु है इसलिए किसी दूसरे का वर्णन कर लो सावित्री ने कहा ये पाप युक्त बात में नहीं सुनना चाहती सकृदो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते भाइयों में हिस्सा बट हिस्से का बंटवारा एक ही बार होता है धर्मशास्त्र अनुसार भाइयों में दोबारा हिस्सा बांटा जाए तो उससे पाप लगता है एक बार जो भी हो गया जिसको जो मिल गया उसी में संतुष्ट होगा झगड़ा लड़ाई मत करो अपने भाग्य का था सो मिल गया अब हिस्सा बांट के बाद ये कहने का हक नहीं है कि नहीं नहीं दोबारा हिस्सा बांटो होगा नहीं नहीं एक बार बट गया सो बट गया भाइयों में एक ही बार हिस्सा बटता है कन्या एक ही बार दी जाती है और किसी याचक के लिए मैं दूंगा यह एक बार ही दाता कहता है यदि किसी ब्राह्मण के लिए किसी अच्छे काम के लिए मुख से वाणी निकल गई दाता की कि मैं इस काम के लिए इतनी राशि दूंगा अथवा अमुक वस्तु दूंगा यदि उसने नहीं दिया तो उसको सारे पुण्यों को गवाकर नरक गामी होना पड़ेगा इसलिए या तो देने को कहे नहीं और कथनचित वाणी ऐसी निकल जाए तो जल्दी से जल्दी उसको दे कर छुट्टी करना चाहिए नहीं तो महाराज उसका ब्याज कई जन्मों तक सिर पर चढ़ता रहता है इसलिए मैंने जो निश्चय किया है अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु मैंने जब वर्ण कर लिया तो कर लिया मैं अपने निश्चय को बदल नहीं सकती नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी परम पतिव्रता है इसने जो कहा है ठीक है आपको विवाह जल्दी कर देना चाहिए अशुपति महाराज आए और आकर के अशुपति महाराज ने जिमत से कहा मैं आपके पुत्र सत्यवान से अपनी बेटी सावित्री का विवाह करना चाहता हूँ जिमत रोने लग गए बोले महाराज मैं तो पहले से ही संबंध करना चाहता था आपकी बेटी से लेकिन मेरी आख फूट गयी और मेरी नेत्र ज्योति चले जाने के कारण शत्रु ने मेरे नगर पर अधिकार कर लिया और मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ जंगल में तपस्वी की भांति गुजारा कर रहा हूँ कुशा की चटाई पर सोता हूँ कनबुल फल से निर्वाह करता हूँ मेरे पास धन नहीं वैभव नहीं राज्य स्त्री नहीं आप बड़े समृद्ध राजा हैं। गरीब को अपनी कन्या कैसे देंगे अश्वपति ने कहा नहीं महाराज आप हमारा त्याग न करें तब आपने स्वीकार कर लिया और खूब दान दहेज देकर के राजा ने अपनी कन्या का विवाह श्री सत्यवान के साथ कर दिया देखिए इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें धन नहीं देखना चाहिए अच्छे संस्कार संपन्न कुलीन वर को देखना चाहिए और यदि धन अपने पास है तो उसको इतना धन दे दो कि उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े आखिर आपकी ही बेटी है आपका ही जमाई है उसको खूब धन दे दो वो जीवन भर कृतज्ञ रहेगा प्रेम का निर्वाह भी ठीक से होगा और ज्यादा अपने से ज्यादा धनी मानी में दोगे तो सारे जीवन धन देने के बाद भी उनका मुंह खुला रहेगा अरे कुछ नहीं दिया अरे कुछ नहीं दिया अरे कुछ नहीं दिया अरे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इस सब बातें तो व्यवहार की सीखने की योग्य बातें हैं ग्रंथों से पर धन्य है सत्यवती को अपने पिता अशोपति के जाने के बाद सत्यवती ने वह दिव्य रेशमी वस्त्र त्याग दिए बलकल धारण कर लिया और वह तपस्विनी का वेश उसने बना लिया तपस्विनी का वेश धारण करके वह कठोर तप से कठोर तप करने लग गई कनबुल खल फल खा करके रहती अहनिश अपने पति की और अपने सास ससुर की सेवा करती एक एक दिन सत्यवती गिनती थी मेरी पति की आयु का इतना समय बीत गया इतना समय बीत गया इतना समय बीत गया अब पति की आयु के केवल चार दिन बाकी रहे सावित्री ने अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा ससुर जी पिताजी माताजी मुझे आज्ञा दीजिए मैं एक व्रत करना चाहती हूँ बेटी पुत्री, तुम्हें तुम्हारा क्या मनोरथ किस लिए तप करना चाहती हो बोले मैं तप करना चाहती पतिव्रता नारी उपवास किसके लिए करती तपस्या किसके लिए करती है पति के लिए ही करती है मैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए तप करना चाहती हूँ आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें यह सुनकर सास ससुर ने कहा की देवी तुम जब ऐसी आई हो साल भर होने वाला है कठोर तप कर रही हो और अब फिर इससे अधिक कठोर तप क्या करोगी शरीर से सारी सेवा भी करती हो कहा आप आशीर्वाद दें मेरे मेरा तप मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो साफ ने कहा तुम्हारे धर्माचरण में मैं बाधक नहीं बनता हूँ आशीर्वाद देता हूँ अब तो तीन दिन तीन रात्रि तक अपने पैर के अंगूठे के बल से सावित्री ने खड़े होकर भगवान का स्मरण किया तीन दिन तीन रात तक ठूठ की तरह खड़ी रही न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया ऐसी कठोर तपस्या देखकर ऋषियों को भी आश्चर्य हो गया जैसे ही तीन दिन पूरे हो गए तब सावित्री ने अपने सास ससुर का पूजन किया ब्राह्मणों का ऋषियों का पूजन किया सबने उसे अपने पति का पूजन किया और सबने उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान किया अब ये बात किसी को नहीं बता रही थी कि आज ही मेरे पति के जाने का दिन है पति ने कहा मैं जंगल से समिधा लेने कंदमूल पर लेने जा रहा हूँ सावित्री ने सास ससुर ऐसी कहा आपकी आज्ञा हो तो आज मैं इनके साथ जंगल में चली जाऊँ बेटी एक वर्ष से तुम आश्रम के बाहर नहीं निकली हो घोर जंगल है संध्या का समय है और कहाँ जाओगी कहा नहीं मेरी मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं कही आज पहली बार जो कह रही हूँ इसे पूर्ण होना चाहिए दोनों ने कहा भाई देखो साल भर से इसने कभी नहीं कहा कि मेरी क्या इच्छा है इसकी आखिरी इच्छा है तो इसको पूर्ण होना चाहिए पर दुख पर तुमने तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं है बहु कुछ पानी तो पी लो बोले नहीं मेरे मनोरथ की पूर्ति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक, तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी तीन दिन से जल नहीं पिया था आज चौथा दिन था जंगल में जाकर के सत्यवान ने लकड़ियों का संग्रह किया कन्दमूल फल का संग्रह किया और सहसा वे पेड़ से उतर कर नीचे आ गए उनका सारा शरीर पसीने में तर बतर हो गया उन्होंने कहा देवी पता नहीं बहुत घबराहट हो रही है पसीना बहुत आ रहा है मेरे सिर में लगता है कोई शूलों से छेद कर रहा है मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ ऐसा कह कर के सत्यवान गोद में सिर रख करके सो गया वह प्राण वायु रोक कर प्रतीक्षा कर रही थी परमात्मा अब क्या होने वाला है तब तक एक भयंकर महापुरुष जिनके शरीर पर लाल वस्त्र थे, काली घटा के समान जिनका स्वरूप था सूर्य के समान प्रकाश जिनके शरीर ऐसी निकल रहा था हाथ में पाश लिए हुए थे वे महापुरुष सामने दिखाई पड़े यह कोई दिव्य पुरुष है ऐसा मानकर सावित्री ने पति के मस्तक को भूमि पर रख दिया और भूमि पर मस्तक रख करके उन महापुरुष को प्रणाम किया और पूछा भगवान आकाश में स्थित आप कौन महापुरुष हैं मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ कहा देवी तुम महान सती हो इसलिए मेरा दर्शन तुम कर पाई हो अन्यथा सामान्य जीव बिना दिव्य दृष्टि के मेरा दर्शन नहीं कर सकते तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो चुकी है मैं साक्षात यमराज हूं तेरे पति का समय पूर्ण हो चुका है इसलिए उसको लेने आया हूं सावित्री ने कहा भगवान हमने तो सुना आपके दूत मरने वाले को लेने के लिए आते हैं बोले यह सावित्र सत्यवान इतना पुण्यात्मा है इतना तेजस्वी है कि यह दूतों के द्वारा ले जाए जाने लायक नहीं है इसलिए आदर पूर्वक में स्वयं इसको लेने आया हूँ ऐसा कह कर के अंगुष्ठ प्रमाण उसके जीवात्मा को यमराज ने निकाल लिया और पाश में डालकर भैंसा पर सवार यमराज अपने यमलोक की ओर चल पड़े महासती सावित्री अपने तपोवल से आकाश मार्ग से ही वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी यमराज ने कहा कि देवी तुम लौट जाओ इस सत्यवान के शरीर का अंतिम संस्कार करो क्यूँकी तू अपने पति के ऋण ऐसी अब मुक्त हो चुकी है जहाँ तक पत्नी को जाना चाहिए वहाँ तक वहाँ से भी बहुत आगे तू बढ़ चुकी है अब तू लौट जा यह सुनकर के श्री यी ने कहा यहाँ मेरे पति जा रहे हैं, मेरी गति तो वही है मैं पति का साथ नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि पतिव्रता नारी का सनातन धर्म यही है कि पति उसके स्वर्ग में हो तो वह स्वर्ग में नरक में हो तो नरक में सुख में हो तो सास और दुख में हो तो भी साथ यही पतिव्रता का धर्म है और एक बात इतनी सुंदर सत्संग की सावित्री ने कही इसको सुनकर यमराज गदगद हो गए साक्षात महाभागवत तो है ही हैं बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज जी संत महिमा का बड़ा अद्भुत श्लोक है सावित्री कह रही है नात्मा नवन त्मानात्मंतु वने चरती च वास पिश्रमं विज्ञान तो धर्म उदाह तस्तो धर्म आहु प्रधानम हे भगवन संत लोग धर्म को ही प्रधान मानते हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है वे वन में रहकर धर्म पालन गुरुकुल वास रूप कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते इसलिए महात्मा लोग विवेक विचार से धर्म की प्राप्ति बताते हैं सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं मानव सावित्री का कहना यह था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने धर्म के अनुरूप कर रही हूँ क्योंकि संतों ने धर्म पालन को ही मुख्य बताया यमराज प्रसन्न हो गए बोले इतनी सुंदर सत्संग की बात सावित्री तुमने कही है मैं प्रसन्न हूँ सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई वरदान तुम मांग लो बोले मेरे ससुर जी राज्य से भ्रष्ट होकर के बन में दुख पा रहे हैं उनका खोया हुआ राज्य उन्हें मिल जाए और उनकी नेत्र ज्योति जा चुकी है उनको बढ़िया जवानी आ जाए बढ़िया आँख उनको मिल जाए वे सुन्दर स्वस्थ हो जाए बुढ़ापा उनका दूर हो जाए और अग्नि और सूर्य के समान वह तेजस्वी हो जाएं, यमराज ने कहा एवं फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा तब यमराज ने फिर कहा कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे चल रही हो अब लौट जाओ तुम्हारा पति अब वापस नहीं आ सकता है सावित्री ने फिर संत महिमा का वर्णन किया इतना बढ़िया श्लोक है ये संत महिमा का लिखने योग्य श्लोक है सता सकृत संगत मीक्षित परम तत परम मित्रमीति प्रचक्षते न चाफलम सत्पुरुषेण संगतम ततः सता सन्निवशे समागमे सावित्री कहती है कि संतों का जो समागम है वह अत्यंत दुर्लभ है सुतदारा दारा अरुलक्ष्मी पापी केहू होत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए संतों का समागम दुर्लभ है और अगम्य है और अमोग है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है संतों के साथ मित्रता किसी की हो जाए तो वो तो संसार चक्र से छूट गया संतों का समागम कभी निष्फल नहीं जाता इसलिए हे यमराज जीवन भर संतों के शरण में ही रहना चाहिए इस संत महिमा को सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए बोले सावित्री तुम्हारे हृदय में संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है इस संत महिमा को सुनकर मैं गदगद हो रहा हूँ और कुछ वरदान मांग लो बोले भगवान आप यदि हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो आप कृपा कीजिए मेरे सात ससुरु को तो आपने दे ही दिया है मेरे पिताजी के भी सौ और हो पुत्र हो जाएं सौ पुत्र हो जाए मेरे पिताजी के अकेली कन्या ही तो सावित्री है अशुपति की मेरे सौ भाई और हो जाएं यह वरदान भी मांग लिया बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब बोले अब तू पीछे चली जाओ सावित्री ने कहा भगवान एक बात और हमारी सुन लीजिए अद्रोह सर्वभूतेश कर्मणा मनसाग्रह अनुग्रह सिदान सताम धर्म सनातना मनवाणी क्रिया ऐसी किसी प्राणी से द्रोह न करना सभी प्राणियों पर दया भाव रखना और दीन दुखियों की दान मान से सेवा करना ये सनातन धर्म है यह सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए तेरी बातें अमृत के जैसी मीठी हैं देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम और कोई वरदान मांगना हो तो वरदान मांग लो सावित्री ने कहा कि भगवान मेरे पिताजी अशुपति पुत्र ही नहीं हैं। उनको सौ पुत्र प्राप्त हो ऐसा में आपसे तीसरा वरदान मांगती हूँ अब बोले अब तो लौट जाओ तब उन्होंने कहा मेरे आत्मन्यपि न विश्वास तथा सत्सुया तस्मात्सु विशेषेण सर्व प्रणयमिच्छति जितना विश्वास अपने ऊपर भी नहीं होता उससे भी अधिक विश्वास संतों पर होता है क्योंकि संत कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं संत सदा भलाई की बात कहते हैं इसलिए संतों पर विश्वास करके उनके चरणों में अनुराग करना चाहिए बोले अब तुम चौथा वरदान और मांग लो तो बोले चौथा वरदान हमको ये दे दो कि हे प्रभु मेरे सत्यवान के संयोग से सौ पुत्र हूँ और वे सब हो मेरा सौभाग्य भी अखंड हो ये वरदान दे दो सत्संग में इतने डूब गए थे यमराज कि वे एवमस्तु कहकर आगे बढ़ गए सावित्री ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा बोले अब तो देवी लौट जाओ बोले आप धर्मराज हैं और आपने पतिव्रता को बर दिया है सौ पुत्र होने का मैं पति को छोड़कर दूसरे का चिंतन नहीं करती और मेरे पति को आप ले जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी मेरे नाती पोता कैसे होंगे यमराज हंसने लगे बोले देवी मैं हार गया तुम जीत गई ले जाओ अपने पति को तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी माता के पिता के कुल को भी तार देती है सास ससुर के कुल को भी तार देती है पति के कुल को भी तार देती है धन्य है देवी सावित्री लेकर के आई है और सत्यवान उठ करके जीवित हो गए हैं, उन्होंने कहा देवी मुझे सपने में एक काले काले पुरुष दिखाई पड़े थे मुझे पकड़ के ले जा रहे थे तुम भी पीछे पीछे चल रही थी कुछ बातचीत भी हो रही थी ये सब क्या था कहा आप अभी थके हुए है घर चलेंगे सारी बात बता दूंगी और फिर लेकर के आए है इधर महाराज के सात ससुर के जिमत सेन के नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है वे युवा हो गए हैं और सावित्री जो है उसने सारी घटना ऋषियों में सुनाई है ऋषियों ने सावित्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है और इस सावित्री सत्यवान चरित्र का जो श्रवण करता है ४०० वर्ष की आयु प्राप्त हुई है ए, इनको क्या कहते हैं सत्यवान को और इस चरित्र को जो श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप दृष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है बोलो महासती सावित्री जी की जय और के देश में पुनः ये राज पद पर अभिषिक्त हो गए इधर युष्ठिर को बड़ी चिंता बनी रहती कि कर्ण को कैसे जीता जाएगा क्योंकि कर्ण के शरीर पर अमृत में कवच कुंडल हैं, जब तक वे कवच कुंडल उसके शरीर पर हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता वो तो अमर है तब इनकी चिंता को दूर करने के लिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में और कर्ण से कवच कुंडल का दान मांगने का संकल्प किया सूर्य नारायण को पता चल गया और भगवान सूर्य ने ब्राह्मण के वेश में स्वप्न में कर्ण को दर्शन दिया और कहा महावली कर्ण एक रहस्य का तो मैं तुमको उपदेश नहीं कर रहा हूँ तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा बस यह कहने आया हूँ यह कवच कुंडल ही तुम्हारी तुम्हारा जीवन है इसलिए इन कवच कुंडल का दान मत करना ये मत दे देना क्योंकि इनको देने के बाद तुम जीवित नहीं रह सकते हो कर्ण ने कहा कि भगवान व्रतम्भ मम लोको यम वेतिक विभावसो बसो यथा द्विज मुखेभ्यो दध्याम प्राणा न मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि ब्राह्मण यदि मुझसे प्राण भी मांग लेगा तो मैं अपने प्राणों को भी दे दूंगा इसलिए आप मेरी प्रतिज्ञा को भग्न मत कराइए बहुत समझाया सूर्य ने लेकिन कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को न छोड़ने का निश्चय व्यक्त किया तब सूर्य नारायण ने कहा कि इंद्र ब्राह्मण बनकर कबच कुंडल मांगने आएंगे उस समय तुम इंद्र से कहना कि तुम्हारी बड़ी निंदा होगी तीनों लोकों में इसलिए तुम कबच कुंडल ले लो इसके बदले अपनी अमोग इंद्री शक्ति हमको प्रदान करो इंद्र शक्ति प्रदान करो स्वीकार कर लिया दूसरे दिन ब्राह्मण के विष में इंद्र आए हैं और मध्यान करके ये सूर्य जब करके बाहर आए थे इंद्र ने कहा कि आप ब्राह्मणों के भक्त हैं मैं आपसे कवच और कुंडल की भिक्षा चाहता हूँ कर्ण ने बहुत समझाया ब्राह्मण देवता मेरा राज्य ले लो गायें ले लो जो चाहिए सो ले लो कवच कुंडल मत मांगो पर ब्राह्मण ने कहा कि नहीं मुझे केवल कवच कुंडल चाहिए तब करण ने हंसते हुए कहा मुझे पता है आप सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं आप साक्षात देवराज इंद्र हैं ब्राह्मण बनकर के भिक्षा मांगने आए हैं मैं आपकीर्ति नहीं चाहता असत्य नहीं चाहता अधर्म नहीं चाहता मैं अवश्य ही दान दूंगा अवश्य ही दान दूंगा लेकिन इससे तुम्हारी बड़ी निंदा होगी देवराज इंद्र ने कहा हमको भी पता है की सूर्य नारायण ने पहले ही सारी बात तुम्हें बता दी है कोई चिंता की बात नहीं अब तो कवच और कुंडल काट कर शरीर से निकाल के कर्ण ने दे दिए और कर्ण के मांगने पर वह अमोग शक्ति इंद्र ने दे तो दी लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि ये अमोग शक्ति एक बार किसी वीर पर प्रयोग कर सकोगे चाहे जो वह क्यों न हो उसका प्राण लेकर यह लौट आएगी तुम्हारे पास नहीं रहेगी फिर लौटकर हमारे पास आ जाएगी कर्ण ने कहा हम एक कोई मारना चाहते हैं। वो है गांडी अर्जुन और किसी से हमारा प्रयोजन नहीं है हमारी स्पर्धा उसी से है देवराज हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा यह अर्जुन सामान्य नहीं है साक्षात भगवान नर हैं नारायण के सखाए श्री कृष्ण से सुरक्षित है तुम्हारी तो चले क्या हम और ब्रह्मादि देवता भी अर्जुन को मार नहीं सकते लेकिन तुम्हारी जैसी इच्छा लो सकती, इंद्र ने शक्ति दे दी और शक्ति के बाद अब जब यह सूचना प्राप्त तो हो गई युधिष्ठिर को तो युधिष्ठिर ने भी संतोष की श्वास ली कि चलो अब तो कर्ण मारा जाएगा अन्यथा कर्ण का मारा जाना बड़ा कठिन है कर्ण तस्मा कर्मणा तेना कर्ण बशुषेण नाम था कर्ण का कवच कुंडल काट करके दे दिए इसलिए इनका नाम कर्ण हो गया महादानी कर्ण कर्ण का यह महादान इतिहास प्रसिद्ध है एक दिन की बात है काम में पांडव निवास कर रहे थे और एक हिरण आया काला और ब्राह्मण का अरणी मंथन जो काष्ट है अरण्य मंथन का जो उपकरण है मंथन होता ना यज्ञ में अग्नि प्रकट करते वो एक खूंटी पर लटता था स्थियों में बंधा हुआ और वो काला हिरण आया और उसने ऐसे ऐसे सीम खुजलाया रस्सी उसकी फंस गई सिंग में वो अरणी लेकर के भाग गया ब्राह्मणों ने आकर के कहा हे धर्मराज युधिष्ठिर, हमारी अरणी मंथन हिरण ले गया है अब बिना अरणी के अग्नि प्रगट कैसे होगी हमारी क्रिया का लोप हो जाएगा आप हमारी अरणी मंथन ला कर के दो अब अरणी का पता लगाने के लिए पांडव मृत के पीछे दौड़े दुखी हो गए पांचों पांडव दौड़े बचाने के लिए ब्राह्मण की ओ वो हिरण कोई सामान्य हिरन तो था नहीं वो कभी लुप्त तो हो जाए कभी प्रकट हो जाए घोर जंगल में ये लोग पहुंच गए इतने घोर जंगल में पहुंच गए इनको भूख प्यास से ये व्याकुल हो गए घबरा गए युधिष्ठिर ने कहा नकुल हम बहुत अधिक प्यास से व्याकुल हैं सब लोग प्याज से व्याकुल है देखो पेड़ पर चढ़ के देखो कहीं कोई जल पक्षी आते हुए दिखाई पड़ रहे हो तो वहाँ जल पी आ जाए बोले हाँ भैया जी उधर से पक्षी आ रहे हैं तो ठीक है ले तर्कस ले जाओ तुम खुद जल पी लेना और तरकस में जल भर के ले आना जिससे हम लोग जल पी करके फिर हिरन को खोजने का प्रयास करें कृष्ण मृत को खोजने का प्रयास करें नकुल गए और नकुल ने जाकर जैसी तालाब को देखा पानी पीना चाहते थे कि एक तेजो में यक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने कहा ऐ महानुभाव नकुल इस जलाशय पर मेरा अधिकार है इस जल पर मेरा अधिकार है मेरी आग मेरे या तो प्रश्नों का उत्तर दो और फिर जल पियो यदि प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी नकुल ने उपेक्षा कर दी बोले तो दिखाई कुछ पड़ता नहीं ऐसे ही बोलता होगा प्यास लगी पानी तो पी लें पानी पर तो सबका अधिकार ही पानी पिया नकुल की मृत्यु हो गई, तब ने सहदेव को भेजा यही दशा सहदेव की पानी पीकर हो गई, वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए इसके बाद अर्जुन को भेजा अर्जुन ने ललकारते हुए कहा मेरे भाई नकुल सहदेव को बिना किसी उसके इस तरह से मारने वाला कौन है यक्ष मेरे सामने आवे दिखाई कुछ नहीं पड़ा आवाज सुनाई पड़ी अर्जुन शब्दवेधी बाणों का प्रयोग करने लगे यक्ष ने हंसते हुए कहा अरे क्षत्रिय कुमार क्यों व्यर्थ परिश्रम करते हो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है या तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो अन्यथा तुम्हारी यही दशा होगी अर्जुन ने कहा हम प्रवाह नहीं करते अर्जुन ने भी पानी पी लिया अर्जुन भी निष्प्राण होकर गिर गए भीमसेन आए और भीमसेन ने जब देखा कि नकुल सहदेव अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं बहुत दुख हुआ भीमसेन को दांत पीसने लगे क्रोध में भर गए कहा मेरे भाइयों को जिसने मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता लेकिन बहुत जोर की प्यास लग रही है प्यासे प्यासे लड़ा भी तो नहीं जाएगा, पहले भरपेट पानी पी लू इसके बाद खोजूं कौन है हमारे भाइयों को मारने वाला इनके शरीर पर कहीं कोई घाव का निशान नहीं और कोई चोट का निशान नहीं इनकी मृत्यु कैसे हो गई आश्चर्य की बात है भीमसेन जैसी जलाशय में घुसकर जल चाहते थे फिर आवाज सुनाई पड़ी महाबली भीमसेन मेरी आज्ञा के बिना जल तो जो गति तुम्हारे भाइयों की हुई है वही गति तुम्हारी होगी मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब जल पी सकते हो भीमसेन ने कहा अरे पापी अभी तेरे प्रश्नों का उत्तर तो देता हूं पहले पानी तो पी लू तूने मेरे भाइयों को समाप्त किया है अभी भीमसेन क्रोध में थे उन्होंने जल पिया भीमसेन की भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने विचार किया कि चारों लौट के नहीं आए देखे हम खोज करके युधिष्ठ गए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने देखते ही कहा कि आप कृपा करके यह बताओ हिमवान पारियात्रो मलय च पर्वता के न पाति भूरी तेजसा हे महावली यक्ष बताओ हिमालय पारियात्र विंध्याचल और मलयाचल ये चार पर्वतों के समान मेरे चार भाई किसने गिरा दिए पहले यह तो बताओ आप कौन हैं आपका क्या नियम है आपने मेरे निष्पाप भाइयों को क्यों मार दिया यक्ष ने कहा मैं जलपक्षी नहीं हूं मैं यक्ष हूं मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है ऐसा कहते ही विरूपाक्ष यक्ष उनको दिखाई पड़ गया यक्ष ने कहा मेरे मना करने पर भी तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया उनकी यही दशा हुई अब तुम भी हमसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो जल पियो तब तुम्हारा हित तो होगा फिर तुम प्रेम से जल पियो और जो तुम्हारी इच्छा हो ले जाना चाहते हो तो ले भी जाओ युधिष्ठ ने बहुत ऊंची बात कही ने कहा कि इस तालाब पर इस जल पर तुम्हारा अधिकार है तो अब मुझे पीने की प्यास नहीं है ध्यान में आई बात धर्मात्मा पुरुष जिस वस्तु पर जिस पदार्थ पर किसी दूसरे का अधिकार होता है उसको भी नहीं लेना चाहते तुम्हारी है तुम लोग हम तो यही सोचते थे अन्न जल आदि जो पड़ा हुआ उस पर सबका अधिकार है जल पर सबका अधिकार है पर इस जल पर यदि तुम्हारा अधिकार है तो न मुझे जल पीना है न मुझे कहीं ले जाना है लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ मेरे भाइयों का बद कैसे हो गया बोले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो युष्ठ बड़े धैर्यवान उन्होंने कहा कि देखो सत्पुरुष कभी आत्म नहीं करते हैं मैं यह पक्का निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा लेकिन हमको जैसी भी बुद्धि परमात्मा ने दे रखी है उसका आश्रय लेकर मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा इस पूरे प्रकरण को कहा जाए तो दो तीन घंटे का प्रकरण है इतना विस्तृत प्रकरण है ये प्रश्नोत्तर का प्रकरण लेकिन महाभारत का मुख्य प्रकरण होने के कारण हम भले ही संक्षिप्त चर्चा ही करें पर इस प्रकरण की चर्चा अवश्य करेंगे युधिश्वर ने कहा पूछिए यक्ष ने कहा सूर्य को ऊपर कौन उठाता है चलाता कौन है उदित कौन करता है अस्त कौन करता है और वह सूर्य किस प्रतिष्ठित है युधिश्वीर ने कहा ब्रह्म सूर्य को उठाता है देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म ही उसे अस्त, अस्त करता है और सूर्य सत्य में ही प्रतिष्ठित है क्ष ने पूछा महाराज श्रोत्री किसको कहते हैं महान पद किसके द्वारा प्राप्त होता है द्वितीवान किससे होता है और बुद्धिमान कैसे होता है ये बताओ तो कहते युधिष्ठिर ने उत्तर दिया श्रोतेन श्रोत्रियो भवती तपसा विंदते महत धृत्या द्वितीयवान भवती बुद्धिमान वृद्ध सेवया। बहुत सुंदर श्लोक है वेदाध्यन से विजाति श्रोत्रिय होता ब्राह्मण श्रोत्रीय होता है सब से महापुरुष के पद को प्राप्त करता है धैर्य से द्वितीय साथी को प्राप्त करता है और वृद्धों की सेवा करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है बुद्धि उसी को प्राप्त होती है यक्ष ने कहा ब्राह्मणत्व तो क्या है ब्राह्मणों में देवत्व तो क्या है ब्राह्मणों में धर्म क्या है और ब्राह्मणों में मनुष्य भाव क्या है और ब्राह्मणों में असत आचरण क्या है असदाचरण क्या है इसकी व्याख्या करो युविष्ठ ने कहा ब्राह्मणों वेदों का और व्याकरण आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना यही ब्राह्मण का देवत्व है जो ब्राह्मण वेद वेदांग का अध्ययन नहीं करता वो ब्राह्मण देवता नहीं माना जाता एक श्लोक है न्या पद्मीकार महापंडित हरिदत्त मिश्र का एक श्लोक है काचकावृत्ति की पद्मंजली सीता में लिखा हुआ है रूपांतरेण ते देवाचर महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्र मुखानरा कहते जो व्याकरण के संस्कार से जिनकी वाणी पवित्र है ऐसे जो लोग हैं वे ब्राह्मणों में मनुष्य नहीं है वे तो इस धरती पर विचरण करने वाले दो हाथ पैर वाले देवता ही है ये कहा गया तो वेद वेदांग का अध्ययन करना छह अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मणे नडंगो वेदो ध्येयोगे महाभाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है यही ब्राह्मणों का देवत्व है और तप ही ब्राह्मणों का धर्म है धर्म क्या है तप तपस्या ही उनका धर्म है ब्राह्मण को तपस्वी अवश्य होना चाहिए भोगी प्रकृति का नहीं होना चाहिए और मरना ये ब्राह्मण का मनुष्य भाव है और निंदा करना संत की गुरु की वेद की धर्म की अथवा किसी भी प्राणी की निंदा करना ये ब्राह्मण के लिए असदाचार है इसलिए ब्राह्मण को कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए फिर संत की गुरु की ब्राह्मण की गौ की भगवान की वेद की इनकी निंदा तो स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए चाहे हमारे प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार ही क्यों न हो जाए तो भी धर्म की ईश्वर की ब्राह्मण की संत की गुरु की माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए यही धर्म है तो निंदा करना यही ब्राह्मणों के पतन का कारण है इसलिए ब्राह्मणों को निंदा नहीं करनी चाहिए यक्ष ने पूछा क्षत्रियों का देवत्व तो क्या है उनका धर्म क्या है उनका मनुष्य भाव क्या है और उनका असदाचरण क्या है बोले बाण विद्या धनुर्विद्या क्षत्रियों का देवत्व तो है यज्ञ ही उनका धर्म है और भय मानवीय स्वभाव भय ही उनका है और शरण में आए हुए प्राणियों का त्याग करना यही क्षत्रिय के लिए असदाचार है ब्राह्मण का सदाचार निंदा करना क्षत्रि का सदाचार शरणागत का त्याग करना है बोले कौन सा एक यज्ञीय शाम है यक्ष ने पूछा कौन सा यज्ञीय यजु है और कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्णन करती है और किस एक यज्ञ का अतिक्रमण नहीं होता यज्ञ के बारे में बताओ युद्ध का प्राण ही यज्ञीय साम है मन ही यज्ञ संबंधी रिजु है और एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण है यज्ञ उसका अतिक्रमण नहीं करता वेद की ऋचाओं को छोड़कर यज्ञ नहीं जाता है यक्ष ने कहा खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है बिखेरने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है धनी मानियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है और उत्पत्ति करने वालों के लिए कौन सी वस्तु का उत्पन्न करना श्रेष्ठ है बोले तो खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है और एक बड़ी ऊंची बात जो हम कहना चाहते हैं, गावा प्रतिष्ठ मान पुत्र प्रसवताम कहते संसार के सभी प्रतिष्ठा की कामना चाहने वाले संभ्रांत संपन्न धनी मानी पुरुषों के लिए प्रतिष्ठा प्राप्ति का एकमात्र साधन है गौ जिस व्यक्ति के पास गोधन नहीं होगा न उसकी संसार में प्रतिष्ठा होगी न मरने के बाद उसकी स्वर्ग में प्रतिष्ठा होगी इसलिए भैया दरिद्र कौन है और धनवान कौन है जिसके पास एक गाय भी है वह इंद्र के समान है एक गाय जिसके पास है वो इंद्र के समान है इसलिए गाय अवश्य रखनी चाहिए गो सेवा अवश्य करनी चाहिए प्राचीन समय में लोगों की समृद्धि गाय से ही आकी जाती थी कौन कितना धनवान है जिसके पास जितनी ज्यादा गायें है वो उतना धनवान है और उत्पत्ति में संपुत्र की प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा यक्ष ने बोले श्वास लेते हुए मरा हुआ कौन है चलता फिरता भी है क्रिया भी करता सांस भी लेता फिर भी मरा हुआ है ऐसा कौन है युद्ध ने कहा जो देवता अतिथि माता पिता और आत्मा और गुरु और गऊ इनका पोषण नहीं करता वह श्वास लेता हुआ भी मरा हुआ है उसो उसे जीवित कहलाने का अधिकार नहीं है यक्ष ने पूछा पृथ्वी से भारी क्या है आकाश से ऊंचा क्या है वायु से तेज क्या है और सीनको से विधि संख्या वाला कौन है जी ने उत्तर दिया माता गुरु तरा भूमे खाद पिता चर तथा मना तरम बात चिंता बहुत माता जो है वो धरती से भी भारी है पिता आकाश ऐसी भी ऊंचा है मन वायु से भी तेज भागने वाला है और चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य है यक्ष ने पूछा बहुत प्रश्न हैं अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है बोले कौन ए, सोते समय आंख बंद नहीं करता कौन चेष्टा नहीं करता किसमें हृदय नहीं है कौन तेजी से बढ़ता है बोले मछली आंख में भी पानी, पानी में भी आँख खोल कर सोती है अंडा निशेष्ट होता है जीवित तो होने पर भी और पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग पूर्वक चलती है यक्ष ने पूछा परदेश में मित्र कौन है घर में मित्र कौन है रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के बाद मित्र कौन है मरने के बाद कौन मित्र है युधिषि ने कहा यात्रियों का समुदाय वही विदेश में मित्र है हम जा रहे हैं एक दो हमारे परिचित यात्री साथ में है तो हमारी यात्रा सुखमय हो जाएगी और घर का मित्र पत्नी है पत्नी ही घर में मित्र है और रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान है जो कुछ दान करोगे वही परलोक में प्राप्त होगा समस्त अस्तित्वों का प्राणियों का अतिथि कौन है सनातन धर्म क्या है अमृत क्या है और यह सारा जगत क्या है बोले अग्नि और अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है गऊ का दूध अमृत है युधिष्ठिर कह रहे हैं अमृत क्या है धरती का सोमो गवामृतम गाय का दूध ही अमृत है और अविनाशी सनातन धर्म ही नित्य है और वायु यह सारा जगत है अकेला कौन विचरता है और एक बार उत्पन्न होकर के फिर कौन नष्ट हो जाता है शीत की औषधि क्या है और क्षेत्र क्या है बोले सूर्य अकेला विचरता है चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है धरती में ही बीज बोया जाता है आवपन है अब एक बड़ा सुंदर प्रश्न है यक्ष का यक्ष कहता है कि यदि धर्म को एक शब्द में कहा जाए तो है एक शब्द वाला धर्म क्या है धर्म का स्थान मुख्य स्थान क्या है यश का मुख्य स्थान क्या है स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है युनिष्ठिर उचो दाक्ष्य मेक पदम धर्मम धर्म्यम दानमेक में एक पदम यशा सत्य में एक पदम स्वर्गम शील पदम शुभम सुखम कहते हैं कि दक्षता यही धर्म का मुख्य स्थान है मुख्य लक्षण दक्षता है धर्म का लक्षण है दक्षता है। हम जो कोई काम करें जैसे तैसे न करें बहुत कुशलता से बहुत चतुराई से बहुत पद्धति पूर्वक उस कार्य को करें यही धर्म का एक पद धर्म है दक्षता इसलिए महाराज जी इस एक पद धर्म के रहस्य को कृष्णावतार में भगवान ने बहुत बढ़िया से समझाया जहाँ जैसी जरूरत पड़ी उस कुशलता से भगवान ने काम निकाला इसी का नाम है धर्म समय और परिस्थिति के अनुकूल और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है इस प्रकार से बहुत प्रश्नों को पूछा है और एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है एक बड़ी सुंदर बात पूछी है कि ब्राह्मण को दान किस लिए दिया जाता है क्या कारण है ब्राह्मण को दान देने का नाचने गाने वाले नट को भाणों को इनको दान क्यों दिया जाता है सेवकों को दान क्यों दिया जाता है और राजाओं को दान क्यों दिया जाता है टैक्स क्यों दिया जाता है युद्षि बोले धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम धर्म की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है यश के लिए नट नर्तकों को दान दिया जाता है इनको दोगे तो सब जगह बड़ाई करेंगे ये जा जा करके अरे उसने इतना दिया उसने इतना दिया और सेवकों को दान भरण पोषण के लिए किया जाता है और राजाओं को दान भय के कारण दिया जाता है भय के कारण दिया जाता श्रद्धा थोड़ी होती देने में नहीं देंगे टैक्स तो रेड पड़ जाएगी छापा पड़ जाएगा सब लूट के ले जाएगा इसलिए भय के कारण राजा को दिया जाता है कहते जगत किस वस्तु से ढका है किस कारण से प्रकाशित नहीं हो रहा है मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है स्वर्ग में क्यों नहीं जाता है बोले जगत अज्ञान से ढका है तमोगुण के कारण प्रकाशित नहीं हो रहा है लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता है महाराज मरा हुआ कौन है राष्ट्र पुष्पकार मर जाता है श्राद्ध कैसे मर जाता है यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है युद्ध चरण का मृतो दरिद्रह पुरुष मृतम राष्ट्र महराज मृतम स्त्रोत्री हो मृतो यज्ञस्व दक्षिणा दरिद्र पुरुष मरा हुआ है मरे हुए के समान है और बिना राजा का राज्य मर जाता है श्रोत ब्राह्मण के बिना श्राद्ध नष्ट हो जाता है और बिना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट हो जाता है मरा हुआ समझना चाहिए यक्ष ने पूछा कादिक दिक कि मुदकम प्रोक्तम किम किंच वही विषम श्राद्धस् कालम आख्या दिशा क्या है जल क्या है अन्य क्या है विष क्या है श्राद्ध का समय क्या है ये बता दो प्रेम से जल पियो और चाहो तो भर के ले जाओ इतना सुंदर उत्तर दिया युविष्ठर ने युधिष्ठ कहते संतो दिक यदि आप पूछते दिशा क्या है तो सच्ची दिशा का निर्देश करने वाले संत ही हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं नहीं बताई युधिष्ठ ने आग्नेय नैत्य वायव्य ईशान आदि दिशाएं नहीं बताई ऊपर की दिशा नीचे की दिशा नहीं बताई संतो दिख संत ही दिशाएं हैं यदि आपको अपने जीवन का लक्ष्य तय करना है तो किसी भगवान के विशुद्ध संत के चरणों में समर्पित होकर उसके वचनों को ही परम प्रमाण मान करके उसका अनुवर्तन करते हुए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लो संत ही एकमात्र दिशा है आकाश ही जल है पृथ्वी ही अन्न है और कामना ही विष है कामना ही विष है और श्राद्ध का काल क्या है बोले जिस समय कोई बढ़िया सत्पात्र ब्राह्मण सामने आ जाए वही श्राद्ध का काल है बड़े श्राद्ध का समय है पर सुपात्र श्राद्ध भोजी ब्राह्मण नहीं मिला तो श्राद्ध का काल नहीं आया तपस्या क्या है दम क्या है क्षमा क्या है स्त्री क्या है बोले धर्म में स्थित रहना तप है मन के संयम का नाम दम है सर्दी गर्मी आदि को सहन करना क्षमा है और न करने योग्य कामों से दूर रहना लज्जा है ज्ञान क्या है बोले तत्व का बोध ही ज्ञान है चित्त की शांति ही क्षम है और सबके सुख की उच्छा करना दया है और समचित्त तो होना ही सरलता है सबसे भयंकर शत्रु कौन है बोले क्रोध भयंकर शत्रु है लोह व्याधि है और जो सबका हित करे वही साधु है साधु कौन है यक्ष ने पूछा बोले सर्वभूत हित साधु जो सभी प्राणियों का कल्याण करना चाहता है उसी का नाम साधु है और असाधु कौन है बोले जिसके भीतर दया नहीं है वो असाधु है दया विन संत कसाई वही असाधु है मोह किसको कहते हैं मान किसको कहते हैं आलस्य किसको कहते हैं शोक किसको कहते हैं युद्ध ने कहा धर्म की मूर्ता ही मोह है अपना अभिमान ही मान है धर्म का पालन न करना ही आलस्य है और अज्ञान ही शोक है बहुत सुंदर प्रकरण है महाराज अक्षय नरक क्या है बोले ब्राह्मण को देने के लिए बुलाकर फिर फटकार के भगा देना यही अक्षय नरक है वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता इनमें जो मिथ्या बुद्धि है वो भी अक्षय नरक है इनको जो कहता ढोंग ढकोसला है वो भी अक्षय नरक को प्राप्त होता है स्वाध्याय क्या है श्रुत क्या है ब्राह्मणत्व तो क्या है ये पूर्वक बताओ बड़ी सुंदर बात युधिष्ठिर ने कही ब्राह्मणत्व तो क्या है कितना सुंदर प्रश्न है और युधिष्ठिर ने कितना सुंदर उत्तर दिया है कहते हैं आचरण ही ब्राह्मणत्व ब्राम, तो है ब्राह्मण के जैसा आचरण जहाँ है वहां ब्राह्मणत्व का दर्शन करना चाहिए भले ही कोई ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के जैसा आचरण नहीं है तो वहां ब्रह्मत्व नहीं है वहां ब्रह्मत्व नहीं समझना चाहिए सदाचार की रक्षा करना यही ब्राह्मणत्व की रक्षा करना है जिसका आचार नष्ट हो गया वह स्वयं भी नष्ट हो गया पंडित कौन है खाली नाम के आगे पंडित अमुक शर्मा लिखने से पंडित नहीं पंडित कौन है बहुत प्रसिद्ध श्लोक है युद्ध का यह पाठका पठका पाठकाच ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावां स पढ़ने वाले पढ़ाने वाले शास्त्रों का खूब चिंतन करने वाले ये सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। यदि वह धर्म उनके आचरण में प्रतिष्ठित नहीं है तो ये सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। इनको कहने सुनने का व्यसन है इसलिए यह क्रियावंश पंडिता जो क्रिया शून्य है वो पंडित कहलाने के योग्य नहीं है यह क्रियावंश यावान माने क्या होता वेद में जो कुछ ब्राह्मण को करने की आज्ञा दी गई है वह श्रद्धा पूर्वक जो करता है वही पंडित है चतुर्वेदो की दुर्वृत्ता सशूद्रादति अग्निहोत्र परो दांत ब्राह्मण इति स्मृत लिखने योग्य श्लोक है चतुर्वेदी जी भी कोई क्यों ना हो चतुर्वेदा अपि चारों वेदों का ज्ञाता हो किंतु आचरणहीन है स्वसूद्र तो से भी गया बीता है और जो अग्निहोत्र परायण है जितेन्द्रिय है सदाचारी है वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य है यक्ष ने पूछा को मोद ते कह पंथा का ममैता चतुर प्रसन्न कथे त्वा जलम पीवो प्रसन्न कौन रहता है मार्ग क्या है और क्या आश्चर्य है और कौन सी वार्ता है मेरे चार प्रश्नों का उत्तर दो युद्ध ने कहा जो दिन के पांचवे अथवा छठे भाग में अलोनिया साग भाजी खा करके गुजारा करता है बिना नमक के इतना गरीब है भोजन नहीं मिलता मिट्टी की हंडी में साग भाजी उबाल के खा लेता है बिना नमक मिर्च के पर किसी का कर्जदार नहीं है और प्रवास में नहीं है तो वो सुखी है भले ही अपनी टूटी खटिया हो फूस का छप्पर हो तो भी वो सुखी है आश्चर्य क्या है बोले रोज लोग मर रहे हैं बच्चे मर रहे बूढ़े मर रहे जवान मर रहे और लोग संस्कार में भी जा रहे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है फिर भी अपने को अमर माने बैठे हैं यही आश्चर्य है अपनी मौत भूले हुए हैं यही आश्चर्य है मार्ग क्या है बोले मार्ग है तरको प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नईको ऋषि यमाण धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजनो ये नगद सपन था तर्क में अप्रतिष्ठा नामक दोष है तर्क प्रतिष्ठानात ब्रह्म सूत्र है श्रुतियां भिन्न भिन्न हैं ऋषि एक नहीं है जिसका मत प्रमाण न हो धर्म का तत्व किसी कंदरा में छिपा हुआ है गूढ़ है उसे महापुरुष जानते हैं ऐसी स्थिति में मार्ग का निर्णय कैसे किया जाए जिस मार्ग पर हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी जी चल के गए हैं अथवा पिताजी पितामह, प्रतामा जिस मार्ग पर चल के गए हैं वही मार्ग मार्ग है ध्रुव प्रहलाद आदि जिस मार्ग पर चल कर के गए हैं, हमारे पूर्वाचार्य संत जिस मार्ग पर चल कर के गए हैं, उन्ही के पद पर चलना यही मार्ग है कितनी बढ़िया बात है मार्ग के संबंध में हम किस मार्ग पर चले हमारे पूर्वज जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए वार्ता क्या है बोले इस संसार रूपी कड़ाह में महामोह रूपी कड़ाह में काल समस्त प्राणियों के करछली से उलट पलट करके राध रहा है यही वार्ता है सब उबला, उबाले जा रहे हैं कड़ाह में लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं कि हम उबाले जा रहे हैं यही वार्ता है यक्ष प्रसन्न हो गया और यक्ष ने कहा कि तुमने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है यहां कुछ प्रश्न हम केवल बहुत संक्षेप में कह पाए किन्हीं प्रश्नों को नमस्कार भी करना पड़ा क्योंकि प्रकरण बहुत विस्तृत है फिर भी पर्याप्त समय इस प्रकरण के लिए दिया गया बोले तो तुमने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है इसलिए अब तुम जल पी सकते हो और अपने भाइयों में से किसी एक का जीवन मांग सकते हो युधि ने कहा कि यदि आप जीवन देना चाहते हैं, तो मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए यक्ष ने पूछा बड़े आश्चर्य की बात है युधि तुम बुद्धिमान मालूम नहीं पड़ते हो महाबली महाबाहु भीमसेन का जीवन नहीं मांगा जिनके बाहुबल के सहारे तुम्हारी विजय है गांडीवधारी अर्जुन का जीवन नहीं मांगा नकुल का जीवन क्यों मांगा बोले मैं कुंती का पुत्र हूँ नकुल सहदेव माद्री के पुत्र है मेरी दूसरी माता मादरी पिताजी की सेवा में स्वर्ग में है मैं जीवित रहूंगा मेरी माता कुंती तो प्रसन्न होगी किंतु मेरी माता जो स्वर्ग में है पिताजी के निकट यदि उनका कोई पुत्र जीवित नहीं होगा तो मेरी दूसरी माता माद्री को कितनी पीड़ा होगी इसलिए अपनी माता माद्री को प्रसन्नता प्रदान कराने के लिए अपने पिता पांडु की प्रसन्नता के लिए मुझे नकुल का जीवन चाहिए वह यक्ष बोला सबसे श्रेष्ठ धर्म दया है दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है तुम्हारे जीवन में दया अधिक है इसलिए तुम्हारे दया भाव और तुम्हारी धर्मशीलता से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं, चारों जीवित हो गए और यक्ष अंतर्धान हो गया और साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए बोलो धर्म भगवान की बोले तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही यक्ष बन के आया था कि संकट में पड़ कहीं धर्म के मार्ग से हट तो नहीं रहे हो पर युद्धिर इस धरती पर जन्म लेकर तुमने धर्म का सांगो पांग पालन किया है मैं बहुत प्रसन्न हूँ वरदान मांग लो बोले वरदान यही है कि हे भगवान मेरी आ, मेरी मेरा दया भाव कभी कम न हो मेरा दया भाव कभी एक पहला वर्त तो यह है कि ब्राह्मण की अरणी काष्ट हमको मिल जाए और दूसरा जिससे उनका अग्निहोत्र पूर्ण हो जाए धर्म ने कहा कि वो मृग कोई दूसरा नहीं था मैं ही मृग रूप धारण करके कास्ट लेके भगा था इसलिए ये लोग कास्ट दे दिया अरणी मंथन भी दे दिया और कोई वरदान मांग लो दूसरा वरदान मांग लो युद्ध ने कहा महाराज आपकी कृपा से बारह साल पूरे हो गए तेरहवा वर्ष है हम लोग छिपेंगे कहाँ बोले तुम विराटनगर चले जाओ और मैं आशीर्वाद देता हूं अवधि के भीतर तुम पांचों को छठी द्रौपदी को कोई नहीं पहचान पाएगा ये आशीर्वाद दिया अवधि के भीतर तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा परिवर्तन तुम लोगों के रूप में हो जाएगा रूप बदल जाएगा भेष बदल जाएगा व्यवहार बदल जाएगा नाम बदल जाएगा लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे तीनों लोकों में कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा विराट नगर में चले जाओ अब तो प्रसन्न होकर के श्री धर्म ने कहा है बेटा तुम मेरे पुत्र हो और विदुर भी मेरे ही पुत्र हैं इसलिए विदुर भी तुम्हारे जो तुम हो वही विदुरजी हैं तुम दोनों धर्म के ही अंश हो ऐसा समझाया है बोले भगवान आप मेरे ऊपर और कृपा करें क्या कृपा करें धन्य है युधिष्ठिर ने धर्म से क्या वर मांगा जय लोभ क्रोधम चाहम सदा विभो दाने तपस्य सत्य च मनो में सततम भवे मैं लोभ और मोह को जीत हे भगवान क्रोध को मैं जीत लू दान और तप में मेरी सदा प्रवृत्ति हो मेरा मन सत्य में रमण करे ऐसी आप कृपा करें। धर्म ने कहा ये तो लक्षण तुम्हें पहले से विद्यमान है लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो जाओ एब मस्तु पांडवों ने ऋषि मुनियों से अनुमति ली है युधिष्ठिर को महर्षि धौम्य ने राज धर्म का उपदेश दिया है तुम लोग जाओगे वहाँ कैसे रहना ये समझाया है भीमसेन का उत्साह और आश्रम से जाकर परस्पर बैठ करके और सबने विचार किया है कौन क्या बनेगा कौन कैसे अपना समय काटेगा सबने बैठ करके अपना अपना निर्णय किया है बोलो भक्तवत भगवान की जय इस यहाँ बन पर्व पूर्ण होता है इसको जो श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है निर्धन धन प्राप्त कर लेता है पुत्र पौत्रों से संपन्न हो जाता है सारे मनोवांछित पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं स्त्री हो अथवा पुरुष बन पर्व का श्रवण कर लेने से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है खीर का भोजन बन पर्व की समाप्ति पर कराना चाहिए ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देनी चाहिए वो सब पाँच में जब आया तब वो नियम पूरा किया जा चुका है एक बड़ी सुंदर बात है जिस पर्व पर जो विधि लिखी हुई है उस विधि का पालन भी यहाँ भगवत प्रपासे किया जा रहा है ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए ब्राह्मणों को विशेष संतुष्ट करना चाहिए और कपिला दान करना चाहिए यह वर्णन करके इस पर्व को विराम दिया गया आगे के चरित्रों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे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 श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राधे श्या्याम जय राधे श्या राधे जय नारायणम नमस्कृत्य नरम जइ नरोम देवी ततो जय मुदी सब लोगों ने विराट नगर की यात्रा की और विराट नगर के निकट पहुंचकर के एकांत में बैठकर के सबने विचार किया विराट नगर में कौन किस रूप में रहेगा सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने अपनी बात बताई कि मैं महाराज विराट का मित्र बनकर रहूंगा अपना परिचय कंक नाम के ब्राह्मण के रूप में दूंगा और कहूंगा जुआ खेलना मैं बहुत अच्छा जानता हूं आप लोग कहेंगे ये क्यों कहा दुष्ट ने मानो इसलिए भी कहा कि हमसे बढ़िया जुआ कौन खेलेगा सबको दाव पर लगा दिया भाइयों को भी लगा दिया पत्नी को भी लगा दिया और फिर बुलाया तो फिर खेला बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे हैं। इतना बढ़िया जुआ दुनिया में कोई नहीं खेल सकता इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जुआ खेलने का बहुत ज्ञाता हूँ दूसरी बात यह है कि स्वयं बृहद ऋषि ने इनको ज्योत विद्या प्रदान की है युधिष्ठिर को वनवास के काल में राजा को जो गुण न आता हो उसको सीखना चाहिए उस समय के ज्यूत विद्या में तकुनी और विराट सबसे आगे थे विराट भी ज्योत विद्या के आचार्य थे इसलिए एक साल उनके साथ खेलकर कभी फिर ऐसा अवसर आवे तो सपुनी को हम पराजित कर सकें इसलिए राजा को ये गुण आना चाहिए आप लोग कहेंगे युधिष्ठिर तो कभी झूठ बोलते नहीं थे फिर उन्होंने अपने को ब्राह्मण कहा और कंक नाम कहा यह तो झूठ हो गया कोष के अनुसार यमराज का एक नाम कंक है धर्मराज का एक नाम कंक है और धर्मराज के ही अवतार युधिष्ठिर है इसलिए उन्होंने अपना नाम कंक कहा जाति से क्षत्रिय हैं लेकिन स्वभाव से रिस्टर ब्राह्मण जैसे हैं क्षत्रिय वाला स्वभाव नहीं है उनका ब्राह्मण वाला स्वभाव है इसलिए ब्राह्मण स्वभाव का अनुसंधान करके कहा हम ब्राह्मण हैं इसलिए उसे झूठ नहीं माना जाना चाहिए भीमसेन से कहा कि सबसे ज्यादा चिंता तो हमें तुम्हारी है तुम कैसे रहोगे तुम्हारा छिपना बड़ा कठिन है और ज्यादा चिंता तुम्हारे भोजन की है तुम खाओगे क्या क्योंकि जितनी भिक्षा आती उसमें आधे में सब और आधे में आप और अभी तक तो बटलोई की कृपा थी चाय जितना खाओ घर पेट खाओ बटलोई में खत्म होने ही नहीं अक्षय पात्र में लेकिन अब क्या होगा कैसे तुम्हारा गुजारा होगा भीमसेन ने कहा मैं बल्लभ नाम का रसोईया बन जाऊंगा पौर पाुर गौरोम बल्लभो नाम भारत उपस्थायामी राजानम विराट मृत में ही पौरो माने होता पुरोगु माने होता वायु और वायु के पुत्र होने से पौरो नाम रखा झूठ ना हो जाए इसके लिए वायु नंदन है भीमसेन और बल्लभ माने होता है रसोईया मैं रसोईया बनके के रहूंगा बुरा नहीं मानना रसोइयों की बड़ी मौज होती है दूध घी मीठा सब उनके अधिकार में होता मेवा मिष्ठान भी सब उनके अधिकार में होता इसलिए जब वे देखते हैं कि पंगत ज्यादा है और माल कमती है तो देदार में पानी कम पड़ी तो हमने जाने ये भी काम जानते हैं पर दाल में पानी मिलाने के पहले एक भगोनी बढ़िया गाड़ी गाड़ी दाल निकाल के रख भी लेते हैं बोलो वृंदावन बिहारी यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर लेते हैं और रसोईया और भूखा रह जाए राम राम दसूया भूखे नहीं रहते सबको खिलाने के बाद भी फुल्कों में घी फे हाथ फेरने के बाद भी कटोरा में जो भी घी बचा है उसको कढ़ाई में डाल के दाल छोंक लेंगे साग छोंक लेंगे बाद में बैठ के पाना कौन पूछने वाला है बोलो वृंदावन बिहारी फिर वो इतना बना लेता है कि भाई सबको फिरने के बाद भी हम लोगों को पाने के लिए रह जाए तो भीमसेन बोले जब हमको ही बनाना होगा तो हम इतना कम क्यों बनाएंगे कि हम भूखे मर जाएं? हम इतना बनाएंगे कि बाकी बचने तो देंगे नहीं चाहे जितना हो लेकिन इतना बनाएंगे कि भरपेट हमको भोजन तो हो सके बोले तो हाँ ये तुम्हारा काम ठीक है और भीमसेन के हाथ से बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होती थी जो एक बार इनके हाथ का बना खाले उसको दूसरे का खाने का मन ही न करे बोले हम इतना सुंदर भोजन करा देंगे विराट राजा को कि वो हमारे हाथ के दाल भात और मिठाई को छोड़ के दूसरे की खाएगा ही नहीं पर्याप्त तो धन को देगा और मैं युद्ध करके मल्ल युद्ध भी दिखाऊंगा सिंहों से भैंसों से लड़के दिखाऊंगा ये सब दिखाऊंगा बोले ठीक है आपका ये काम ठीक है युधिष्ठिर के नेत्र भराए बोले जिन्होंने भगवान शंकर को युद्ध में संतुष्ट किया हो पास उपतास्त्र प्राप्त किया हो पाताल में जाकर दानवों को समाप्त किया हो वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी इंद्र के अर्धासन पर बैठने वाले अर्जुन की क्या गति होगी अर्जुन बोले चिंता मत करो भाई साहब उर्वशी ने श्राप दे दिया साल भर के लिए तुम वृन्धला हो जाओगे ब्रह नला शब्द का अर्थ क्या है बृहत नरह रलो अभेद लकार में बृहत नरह तकार को नकार हो गया तो ब्रह नरह रकार को लकार हो गया तो ब्रहन्नल ब्रहन्नल एवं ब्रह नला बृहत शब्द परमात्मा का वाचक है और नर ऋषि के ये अवतार हैं बृहत नरह माने सनातन नर ऋषि ये ब्रह्मला शब्द है बृहनला माने हिजेड़ा नहीं होता है परमात्मा परमात्मा नर यह ब्रह्मला है और यह हमारा नाम होगा ब्रह्मला और मैं नपुंसक व्यक्ति के रूप में रह करके अपना गुजारा कर लूंगा क्या करोगे नाच गान सिखाए हमने और तो क्या करेंगे जो विराट की पुत्री है उसको नाचना गाना बजाना ये सब सिखाएंगे और हम हम हमको वह जो श्राप लगा है वह हमारी रक्षा करेगा नकुल जी ने कहा कि हम घोड़ों की विद्या बहुत अच्छी जानते हैं और क्षत्रिय को अश्व विद्या में निपुण होना चाहिए हम अश्वपाल बनकर के और हम निर्वाह करेंगे मेरा नाम ग्रथिक होगा संस्कृत भाषा में वैद्य को ग्रथिक कहते हैं और ये अश्विनी कुमार देव वैद्य है उनके अवतार हैं इसलिए इनका नाम ग्रथिक कहा गया ये ग्रथिक हुए और मैं अश्विद्या का आचार्य अश्वपति के रूप में कार्य करूंगा अश्वपाल के रूप में कार्य करूंगा सबसे छोटे सहदेव पर ज्ञान में सबसे बड़े हैं सहदेव बहुत बड़े सह महा पंडित थे सहदेव महापंडित कहा जाता है सहदेव को शास्त्रों का इतना बड़ा मर्मज्ञ विद्वान उस काल में कोई दूसरा नहीं था इतने बड़े पंडित थे महापंडित थे सहदेव सहदेव जी ने विचार किया कि सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है भगवान की भक्ति इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा कर्म उपासना रूप कर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं है भगवान की उपासना और भगवान भी किसकी उपासना करते हैं बोले भगवान की भगवान गो माता है भगवान उपासना गो माता की करते हैं इसलिए हम तो भैया गोपालन करेंगे हम तो गैया का गोबर उठाएंगे गो सेवा करेंगे गो सेवा से लोक पर लोक बन जाते पंडितों का काम यही है पंडित होते हैं बढ़िया से बढ़िया काम चुनते हैं बोले हम तो गो सेवा का काम करेंगे अहम सततम गो सुबह सत्र में कौशलम सर्विषाम पते हे धर्मराज आपने हमारी गो सेवा की कुशलता को देखा है हाँ। इंद्रप्रस्थ में भी युधिष्ठिर की गो धन को सहदेव जी ही संभालते हैं अश्वधन को नकुल ही संभालते हैं इसलिए इन्होंने यह कार्य में जानकारी होने के लिए इन्होंने कहा मैं गो सेवा का काम करूंगा मैं इस प्रकार के वृषभ का लक्षण जानता हूँ जिसके वृषभ जहाँ मूत्र त्याग कर दे उस स्थल को कोई गंध्याय स्त्री सूंघ ले तो उसे गर्भ धारण की योग्यता प्राप्त हो जाए ऐसे वृषभ का लक्षण मैं जानता हूँ ब्रसवान अपि जाना राजन पूजित लक्षणान ऐसा मूत्र मुपाघ्राय बंध्या पर सू ये बंध्या स्त्री पुत्र को पैदा कर देती है यह है हमारे भारतवर्ष का गो विज्ञान आज भारतवर्ष में तमाम गो माताओं की प्रजातियां ही लुप्त हो गई पद्मा प्रजाति का जो वृषभ होता है उसका मूत्र सुंगने से भी गर्भवती हो जाती है उस वृषभ का लक्षण मैं जानता हूं द्रौपदी क्या करेंगी सब रोने लगे द्रौपदी क्या करेगी जो राज रानी है बोले मैं विराट की रानी का उनकी लड़की का श्रृंगार करूंगी सैरंद्री बन करके सैरंद्री जो आजकल ब्यूटी पार्लर होता ना हम तो कभी गए नहीं हमने देखा भी नहीं भीतर जाके कैसा होता क्या भगवान जाने लोग क्या करते हैं वहाँ पर सुनते हैं कि कोई ऐसा एक घर होता है जिसमें लोग जाते हैं वहाँ उनको तरह तरह के मुंह में ट्यूब टायर लगा करके और कुछ इधर उधर क्या क्या चीज होती भगवान जाने मलहम सरी कुछ लगा के उसको बढ़िया बना दिया जाता है हैं काले को गोरा गोरे को काला आंखें भी रंग बिरंगी जाने क्या क्या नाटक करते हैं भगवान जाने महाराज जी हमारे कवि विनोद में कहते थे कि एक सज धज के देवी जी आई मंच पर पूछा गया ये कौन है बोले इनका नाम है स्वर्णलता इतनी सजी धजी थी कि बिल्कुल लगता था स्वर्णलता हूँ पर वो ऊपर से ही कोई कुछ लगा रखा होगा उन्होंने मसाला अपने मुंह में जो भी हो हम नाम नहीं जानते हैं वो सब जो भी श्रंगार की चीजें मुख में लगा रखी होंगी अब इसके बाद खूब पसीना आया सब उनका वो ऐसे पंखा वंखा की सुधा नहीं थी मंच पर गर्मी का समय था वो उनका जितना रंग रोग लगा था सब धुल गया तो महाराज जी कहते स्वर्ण लता थोड़ी देर में लौह लता हो गई ये है महाराज नैसर्गिक जो सौंदर्य है वह परमात्मा के द्वारा दिया जाता है इसलिए बहुत बनावटीपन का काम नहीं करना चाहिए दर्पण आगे ठाड़ है, नित्य समारे पाग ऐसी दहिया देख के चौच समारे काग लोग शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे पगड़ी बांधेंगे पट्टी ठीक है कि नहीं पटका ठीक है कि नहीं और वो तो दर्पण में देख के अपनी सजावट करता है और कौआ मुड़गेरी के बांस पर सोच घिसता है मरे तो सही कुरेद कुरेद के खाऊंगा सुंदर दहिया देख के उपजत है अनुराग मढ़ी न होती जो तो जीवत चुगते काग कौआ नोच के खा जाते चमड़ी न मड़ी होती और ये केवल मलमूत्र की सुंदरता और सुंदरता नाम की कोई चीज इसमें है नहीं पर अविवेकी पुरुष दिन रात इसी के पीछे पड़े रहते शायद जितना करो भैया तुम बूढ़ा भी होगा पुराना भी होगा मरेगा भी इसलिए जितने में ये भजन के लायक बना रहे उतना ध्यान दे लो और ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए ठाकुर जी के सहारे रहना चाहिए श्री सहदेव की गोभक्ति श्री सहदेव की गोभक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है महाभारत में सहदेव की गो भक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है अत्यंत प्रसिद्ध है इनकी गोभक्ति बोलो श्री सहदेव जी महाराज की ये सब महानुभाव महाराज विराट के यहाँ पहुंच गए और महाराज विराट के यहाँ पहुंच करके सबने अपना अपना कार्य संभाल लिया युद्ध तो कंक नाम से वहाँ पहुंच गए पांडवों ने समी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन करके समी वृक्ष के खोहड़ में अस्त्र शस्त्रों को रखा यहाँ महाराज जी लिखा है कि समी वृक्ष पांडवों को दिव्य दिखाई पड़ा वह चिन्मय हो गया उनके दिव्य अस्त्रों के कारण और सारे अस्त्र शस्त्र उसमें समा गए नहीं तो भीमसेन की गदा समा जाए अर्जुन का गांडीव समा जाए ये कहां संभव है किसी वृक्ष में लेकिन सबको बांध करके खोल में रख दिया गया और इस वृक्ष पर कोई न चढ़े एक मुर्दा उसको बांध करके रस्सी से लटका दिया पेड़ पर मुर्दा पड़ा था नुकसान था ग्वालो ने पूछा कि ये कौन है आप लोग ये क्या कर रहे हो मुर्दा लटका रहे हो तो पांडवों ने कहा कि ये हमारी माता है ये हमारी माता है और हम लोगों का सनातन धर्म यही है हमारे पूर्वज भी ऐसा करते आए हैं और उसी का अनुसरण करके हम भी यही कर रहे हैं हम लोग संस्कार वस्कार नहीं करते ऐसे बांध देते हैं पेड़ से यही हमारा धर्म है माता क्यों कहा क्योंकि जो रक्षा करे उसी को माता कहते हैं हमारे आयधों की रक्षा करने के कारण समी वृक्ष ही हमारी माता है और आप ये बांध क्यों रहे हो पुल युद्ध करना लोगों को मार देना यही हमारा धर्म है ये इसका प्रतीक है यही हमारा सनातन धर्म है ये दिखा करके चले गए अब डर के मारे के मुर्दा इस पर लटका है भूत रहता होगा कोई वहां गया नहीं महाराज और पांडव इन सब ने भगवती दुर्गा देवी की स्तुति की है और दुर्गा देवी ने प्रगट होकर के दर्शन दिया है बड़ा सुंदर स्त्रोत्र है यशोदा गर्व सम्भूताम नारायण वरप्रियाम नंद गोप कुले जाताम मंगल्याम कुलवर्धनी हे यशोदा नंदनी हे नंदनंदनी हे श्री कृष्ण की बहन जी आपको प्रणाम है पांडवों ने स्तुति किया है और इसके बाद भगवती ने प्रसन्न होकर कहा तुम्हारा एक वर्ष का अज्ञातवास भी ठीक से निर्वाह हो जाएगा और तुम्हें खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे शत्रु पराजित तो हो जाएंगे। आशीर्वाद दिया है यदि राज्य सभा में विराट से आकर के मिले हैं विराट ने कहा कि आप ब्राह्मण देवता है तो आपको हम अपने यहाँ रखते हैं और अपने यहाँ उन्होंने प्रेम से रख लिया है और कहा कि ठीक है आपके नियम बोले हम किसी का जूठा नहीं खाएंगे कोई भी व्यक्ति हमारा अपमान नहीं करेगा बोले ठीक है जो अपमान करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा सर्वस्व मेरा छिन गया है जीवन निर्वाह के लिए आया हूं बल्लव नाम के रसोईया आए भीम सेन इन्होंने कहा महाराज हम बढ़िया रसोई बनाना जानते हैं और मल्ल करना बहुत अच्छा जानते होले ठीक है आप भी रहिए तो भीमसेन प्रेम से, से चकाचक ये काम करने लग गए नकुल ने अश्वपाल का कार्य संभाला सहदेव ने तंतीपाल का अरिष्ट ने नाम रख करके तंतपाल का कार्य संभाला द्रोपदी ने सरंधी का, का काम किया कथाएं बड़ी विस्तृत हैं द्रौपदी साक्षात अग्नि कुंड से प्रकट हुई है स्वदेशा भी घबराती है द्रौपदी का रूप देख करके एक दिन की बात है सुदेशना जो विराट की रानी थी उनका भाई कीचक उस कीचक ने एक दिन द्रुपदी को देखा देखकर के वह व्याकुल हो गया और अपने मन में द्रुपदी को प्राप्त करने की इच्छा करने लग गया अर्जुन ब्रहला के रूप में उत्तरा को नृत्य गान आदि सिखाने लग गए यहाँ वर्णन मिलता है कि विराट ने युवती स्त्रियों के बीच में पहले ब्रह्म को भेजा और कहा पहले पूरी तरह से परीक्षण करके बताओ ये नपुंसक जैसा नहीं लगता ये तो महान वीर क्षत्री लगता है इसकी परीक्षा करो वस्तु का नपुंसक हैवी भी की नहीं स्त्रियों ने परीक्षण करके कहा कि नहीं ये पूरी तरह पुरुषत्व ऐसी शून्य है बोले तब हमारी पुत्री को ये पढ़ा सकता है इसका मतलब क्या है बहुत ध्यान से सुने इसका मतलब है कि युवा पुत्री को पढ़ाने के लिए कोई स्त्री शिक्षिका हो यह तो उचित है लेकिन कोई पुरुष शिक्षा के नाम पर भी युवती का संग्रह करे तो यह धर्म और सदाचार का लोप करने वाला है ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनने और समझने की हैं। कीचक वृत्ति द्रौपदी को देख करके और मलिन हो गई वह द्रौपदी को मनीवन प्राप्त करने की इच्छा करने लग गया इसी बीच में एक ब्राह्मणों का उत्सव हुआ उस उत्सव में बड़े बड़े आयोजन हुए उसमें एक विश्व विजयी पहलवान आया जीमूत उससे कोई लड़ने वाला विराट के यहां नहीं था कंक नामधारी युधिष्ठ ने कहा कि हमारा रसोईया है ना वो लड़ यह सुनकर विराट ने कहा अरे कंक बिप्रदेव आपकी बुद्धि भी मारी गई है, है अरे दाल भात बनाने वाला हलुआ खीर बनाने वाला युद्ध करेगा वो भी विश्वविजयी पहलवान से युद्ध करेगा अरे बोले आपको पता नहीं है हम बहुत जानते बहुत बढ़िया लड़ता है ये अब कोई पहलवान को लड़ना नहीं चाहता था इस जीवूत में भी हजारों हाथियों का बल था जैसे सल तो सिल उस समय पहलवान थे जैसा पहलवान जरासंध था उसी कोटि का पहलवान कंस था और उसी कोटि का बलवान ये जीमूत था पहाड़ के समान विशाल शरीर वाला जीमूत हजारों हाथियों का बल था उसने भीमसेन ने लंगोटा कता था ताल ठोकी ताल ठोक करके बोले पहले तो मैं मल्ल विद्या के सारे दाव दावपेट दिखाकर महाराज का और गुणी लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूं सारे दाव पे दिखाए और अंत में बोले एक हमारा व्यक्तिगत दाव है उस्तादी दाव उसको हम सबको नहीं बताते हैं अब उसका दर्शन करें आप लोग झपट झपटकर इसके पैर पकड़ लिए सौ बार घुमाया ऐसे उसको घुमा के पटका राम राम खत्म उस जीमूत से लोग डरते थे अब तो बहुत धन दिया और बहुत प्रशंसा की रसोईया हो तो ऐसा अब तुम खूब घे घी पियो कोई चिंता की बात नहीं खूब दूध पियो खूब बादाम खाओ तुम्हारा खाना पीना करेगा नहीं अब तक तो शिकायत सुनने में आती थी कि रसोईया सबको जितना खिलाता उससे ज्यादा अकेले खा जाता है लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं खूब भरपेट खाओ जीम से इस प्रकार से प्रभाव जम गया जीमू तस्मिन विनहिते वीरे जीमूते लोकविश्रुते विराट परम हर्षम अगछत बांधवी जीमूत माने होता मेघ मेघ जैसे गड़गड़ाव ऐसी गर्जना करता था ये महाराज पहलवान कीचक द्रोपदी पर आसक्त तो हो गया एकांत में द्रौपदी से प्रणय की याचना करने लग गया द्रौपदी ने उसको फटकारा और कहा कि मैंने पहले ही बता दिया पांच गंधर्व मेरे पति हैं उन गंधर्वों की प्रतिज्ञा है जो मेरे ऊपर कुदुष्टि करेगा मुझसे पैर धुलवाएगा मुझसे शरीर की सेवा कराएगा उसे वे महावली गंधर्व जीवित नहीं छोड़ेंगे और परदारा परदार रतो मर क्यों नच भद्राणी पश्यती द्रौपदी ने कहा जो पुरुष परस्त्री गमन करता है उसका कभी उद्धार नहीं होता उसे नरक जाना पड़ता उसको प्रेत बनना पड़ता है भक्तमाल में लिखा है जाति को सुनार पर नार लाग प्रेत भयो परस्त्री वाला निश्चित प्रेत को प्राप्त करता है उसे नरक जाना पड़ता है इसलिए तुम परस्त्री गमन का पाप क्यों करना चाहते हो मैं परस्त्री हूँ तुम्हारे लिए यह विचार उत्तम नहीं है लेकिन वह दुष्ट कहा मानने वाला था उसने अपनी बहन सुदेशा से कहा और सुदेशा भी चाहती थी कि इस तैरंधरी का सैरंद्री कीचक भाई के पास चली जाए क्योंकि स्त्रियां बड़ी विचित्र होती हैं सुदेशना के मन में ये कुभाव था कहीं महाराज विराट इस सैरन्धरी को देखकर कर आसक्त न हो जाएं और हमारी उपेक्षा करके इसी को राजरानी न बना लें इसलिए वो चाहती कीचक के पास चली जाएगी तो हमारी हमारा पिंड छूट जाएगा ऐसा था एक दिन द्रौपदी से सुदेश मा ने कहा कि जाओ मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है बहुत बढ़िया ठंडाई बनाई है सर्वत बना है हमारे भाई कीचक के महल में उसको ले आओ द्रोपदी ने कहा मैंने पहले कहा है तुम्हारा भाई कीचक सदाचारी नहीं है दुष्ट है दुराचारी है मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ आपके जो मैं सेवा करती हूँ वही सेवा कर सकती मैंने पहले ही कहा था मैं पुरुष मात्र की सेवा नहीं करूंगी बोले अब मैं उसकी सेवा के लिए नहीं भेज रही हूँ अपने कार्य के लिए भेज रही हूँ तू दासी है तो का क्या करेगी आज्ञा पालन करना पड़ेगा सर्वत ले अब द्रौपदी रोते हुए जाने लगी जाते जाते द्रौपदी घबराई दुष्ट कीचक कहीं अभद्र व्यवहार न करे तो एक घड़ी खड़े होकर के सूर्य नारायण का दर्शन करते हुए द्रौपदी ने सूर्य का किया भगवान सूर्य ने आश्वासन दिया निर्भय होकर जाओ तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा और एक अपनी, अपना एक बलवान सेवक पार्षद सूर्य नारायण ने सूर्य मंडल से भेज दिया जो अज्ञात रूप से द्रुपी के पीछे पीछे उसकी सुरक्षा में चलने लग गया या पहुंचते ही कीचक ने दुष्टता से भरी बातें कहीं आओ राजरानी तुम्हारा स्वागत है कई श्लोकों में इस प्रकार से वर्णन है उन्होंने कहा कि लाओ हमारा जल्दी सरबत लाओ महारानी जी ने मगाया है मैं जा रही हूँ जाते जाते उसने कपड़ा पकड़ना चाहा फिर हाथ पकड़ा द्रौपदी ने धक्का दिया सद... दु... दुराचारी व्यक्ति में आत्मबल नहीं होता यद्यपि कीचक में दस हजार हाथियों का बल था इतना उस समय दुशासन दुर्योधन धृतराष्ट्र जरासंध कंस भीमसेन ऐसे कुछ एक वीर थे जो दस हजार हाथियों के बल से संपन्न थे कितना बल भाई कोई सामान्य नहीं था कि तक दस हजार हाथियों का बल था उसमें वो भी असुर था इसी रूप में आया था दस हजार हाथियों का बल जिसमें उसको एक धक्का देकर के द्रौपदी ने गिरा दिया फिर वह भागा द्रौपदी भागी और विराट की सभा में आ गई क्योंकि सभा में सुरक्षा हो जाएगी जैसी सभा में आई पीछे से कीचक आया और उसने एक लात द्रौपदी में लगा करके गिरा दिया और केस पकड़ करके घसीटना चाहा, उसी समय भगवान सूर्य के पार्षद ने कीचक को उठाकर इतनी जोर से पटका उसके मुंह से रक्त आ गया और वह बेहोश होकर के गिर गया और उस समय द्रोपदी ने बहुत फटकार लगाई है विराट को कहा तुम बड़े धर्मात्मा बनते हो और तुम्हारे महल में एक अवला पतिव्रता स्त्री पर इतना अत्याचार हो रहा है और तुम बैठे हो उस समय युधश्री भी वहीं बैठे थे और बल्लभ रसोईया भीमसेन भी वही बैठे थे भीमसेन चाहते थे इसी समय सबको समाप्त कर दू पर अपने अंगूठे से युधिष्ठिर ने भीमसेन का अंगूठा दबाया अभी समय बाकी है पोल पट्टी खुल जाएगी फिर बारह साल का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास इसलिए जो कुछ है सब कुछ सहन कर लो और कंक ने युधिष्ठ ने सैरि से कहा सैरि तुम्हें अपने पतियों पर कोप नहीं करना चाहिए समय के फिर ऐसी सब होता है क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ है रोती हुई जो है शैरन हुई द्रौपदी वह सुदेशना के पास गई सुदेशना मैं क्या करूं कोई बात नहीं मैं समझा दूंगी कीचक को इस तरह से कहने लग गई अब तो द्रौपदी के मुख से खून आ गया था कीचक ने पैर मारा था तो मुंह से रक्त का बमन हो गया था शरीर धूल में सना हुआ था द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली जब तक इस दुष्ट कीचक का विनाश नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी स्नान भी नहीं करूंगी रक्त को नहीं पूछूंगी धूल नहीं झाड़ूंगी और वह तप करने लगी व्रत करने लगी सुदेशना ने बहुत समझाया लेकिन द्रौपदी ने नहीं छोड़ा आज रात्रि के समय द्रौपदी भीमसेन जहां विश्राम करते थे एकांत में चुपचाप आई भीमसेन के पास अंधेरा था द्रौपदी का स्पर्श प्राप्त करके भीमसेन जग गए भीमसेन रोने लगे और कहा कि हे भीमसेन आपने कुरु सभा में मेरी दुर्दशा देखी फिर कीचक ने मेरी दुर्दशा की और जयद्रथ ने भी मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया मैं कहाँ तक सहन करूंगी अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती मैं मर जाना चाहती हूँ बहुत दुखी हुई कहा आप एक बार मेरे हाथ तो देख लें भीमसेन ने हाथ देखे तो भीमसेन बालक की तरफ फसक फसक करके रो पड़े हैं द्रौपदी देवांगनाए जिसकी सेवा करे उसको इन राज रानियों के उबटन घिसते घिसते चंदन घिसते घिसते हाथ में गांठे पड़ाई हैं। तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया सूख गया है तुम्हारा मुख पीला पड़ गया है सफेद पड़ गया है बहुत दुखी हुए हैं भीमसेन बोले मैं अपने लिए दुख नहीं करती हूँ तीनों लोगों पर शासन करने वाले धर्मराज रिश्ती आज शंख बनकर बैठे हुए हैं और 88 हजार स्नातक जहाँ नित्य भोजन करते दस लाख यति और ब्रह्मचारी जहाँ नित्य भोजन करते ऐसे रिश्ते आज राजा का अन्न खाकर गुजारा कर रहे हैं आप रसोईया का, का काम कर रहे हैं अर्जुन नाच गा रहे हैं हिजड़ा बने हुए हैं और नकुल सैदेब की दशा तो हमसे देखी ही नहीं जाती है भीमसेन ने कहा देवी जाओ मैं कीचक का बध करूंगा लेकिन तुम्हें हमारा सहयोग करना पड़ेगा क्या सहयोग बोले तुम एकांत में कीचक के पास जाकर के कह देना कि देखो तुम हमको अपने यहाँ बुलाओगे या हमारे पास आओगे तो हमारी बदनामी तुम्हारी बदनामी ये ब्रंहला जहाँ नाच गान की विद्या सिखाता है यहाँ का रंगशाला दिन भर तो भरी रहती रात को खाली हो जाती है वहाँ एक विशाल पलंग पड़ा हुआ है वहीं मैं पहुंच जाऊंगी और तुम वहीं आकर मुझसे मिल लेना ऐसा कह दो केवल शीचक ऐसी अब फिर तुम तो प्रेम से ठाट से विश्राम करना मैं ही तुम्हारे रूप में द्रौपदी बनकर के मैं ही सो जाऊंगा फिर उसकी बढ़िया ऐसी खबर ले लूंगा योजना बन गयी और भीमसेन जाकर रंगसाला में चुनरी ओढ़ के सो गए और ये खूब बढ़िया सच झज के कितर लगा के तेल फुले लगा के लगता है कहीं किसी ब्यूटी पार्लर में जरूर गया होगा बढ़िया सच झ करके और ये गया वहाँ और इसने दीपक की बत्ती दीपक जलाया बत्ती थोड़ी तेज की और फिर कहा कि प्रिय आज संपूर्ण राज्य संपूर्ण धन और अपने प्राणों को भी मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करने आया हूँ भीमसेन हसे बोले बिल्कुल ठीक है और तो सब तुम अपने पास रखो प्राणों की भेंट में तुम्हारी स्वीकार अवश्य करूंगा और उठाकर के उस दुष्ट को पटका अब तो भयंकर युद्ध होने वो कोई कमजोर थोड़ा ही था महावीर था भयंकर युद्ध हुआ युद्ध होते होते भीम ने इसको थका दिया फिर इसके केस पकड़ के इसको रगड़ना शुरू कर रगड़ते रगड़ते रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते पशु की तरह चिल्लाने लग गया महाराजी लिखा है जैसे नगारा फूट जाए और भड़ भड़ करे ऐसे उसके गले से आवाज निकलने लग गई भीम सैन्य का पापी और देख द्रौपदी के जैसे मुंह से रक्त बहा था उसके कान से आंख से मुंह से नाक से रक्त की पिचकारियां छूट गईं, भीमसेन ने इसको मार डाला और इतना ही नहीं इतने बलिष्ठ कीचक को उसका सिर पकड़ के दबाया ऐसा दबाया कि उसका सिर भीतर घुस गया छाती में घुस गया सिर हाथ को दबा के भीतर घुसा दिया इस हाथ को भीतर घुसा दिया दोनों पैर भीतर पेट में घुसा दिए उसको मांस का लोथड़ा बना दिया ऐसा कर्म भीमसेन के त्रिक्त संसार में कोई नहीं कर सकता है इतनी ताकत भीमसेन में भीमसेन ने पैर से उसके मस्तक को ठिकराया और द्रौपदी को बुलाया कहा सैरंद्री तेरे प्रति जो कुदृष्टि करेंगे उसका परिणाम उन्हें यही भोगना पड़ेगा जाओ अब स्नान करो खून पूछ दो हो गया काम तुम्हारे हाहाकार मच गया बिजली के समान खबर फैल गई लोग तमाशा देखने आ गए महावली कीचक जिससे विराट भी थर थर का था आज उसकी ये दशा कैसे हो गई सबको यही विश्वास हुआ कि मनुष्य तो ऐसा कर नहीं सकता इस तैरंद्री के गंधर्व पति ने ही ऐसा किया है अब कीचक सौ भाई से बोले इसकी में आसक्ति के कारण हमारे भाई को मरना पड़ा ऐसा करो इसको इसके साथ ही जला दो इसकी अर्थी पर द्रोपदी को बलपूर्वक पकड़कर बांध दिया गया और ये ले जाने लगे जीवित ही जलाने के लिए ले जाने लगे द्रौपदी ने पांडवों ने अपने सांकेतिक नाम रख लिए थे उन सांकेतिक नामों को लेकर के द्रौपदी ने आवाज लगाई पुकारा और जैसे ही पुकारा भीमसेन उस समय रसोई घर में थे क्योंकि रसोई घर में रसोईयों को सबसे पहले जाना पड़ता है सवेरे से चूल्हा चिताना पड़ता है तो बहुत जोर से चिल्ला करके द्रौपदी ने कहा जयो जयंतो विजयो जयत सेनो जयत बला से मै बाचम विजानंतु सूत पुत्रा नैन तुमाम युधिष्ठ का नाम जय भीम सेन का नाम जयंत अर्जुन का नाम विजय नकुल का नाम जयत सेन और सहदेव का नाम जयद ये नाम केवल आपस में जानकारी के लिए थे ये बात की भीमसेन रसोई घर में थे उन्होंने कहा राजमहल के द्वार से आता हूं तो लोग मुझे पहचान लेंगे रसोईया जी हैं तब क्या करें तो भीमसेन ने पूरे रसोई घर की चेहरे दीवार को लांघकर महल की दीवार को लांघकर वे बाहर कूद गए और चालीस हाथ ऊंचा एक विशाल साल का वृक्ष था उस वृक्ष को भीमसेन ने उखाड़ लिया पटक कर धरती पर उसकी छोटी डालिया पत्तियां जड़ा दी और वृक्ष लेकर जब चिल्ला करके दौड़े तो उस वेश में कोई नहीं पहचान पाया की बल्लभर सूया है सब कहने लगे कीचक अरे वो वही महावली ग महावली गंधर्व है महाक्रोधी गंधर्व है जिसने कीचक की यह की अब हमें छोड़ेगा नहीं मार डालेगा भागो भागो भागो वो सब पटक करके भागे और महाराज भीमसेन के हाथ से बचके निकल जाए ये तो संभव ही नहीं सौ के सौ उन्होंने पेड़ घुमा घुमा के पटक पटक के सबको मार डाला वो तो मर ही गए जो लोग राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य इस बरात में गए थे एक को जिंदा नहीं छोड़ा जो भग गए वो भग गए बाकी सबको मार दिया भीमसेन ने द्रौपदी की रस्सी खोली कहा सहरन भी तुम चली जाओ बोले आप भी अपने को छिपाकर भीतर निकल जाइए लोग पहचान ना पाएं भीम से गए तुरंत नहा धो करके फिर अपनी दाल चलाने लग गए खीर बनाने लग गए रसोईया वाला काम फिर करने लग गए कोई पहचान न सके अब जब द्रौपदी ने नगर में प्रवेश किया और विराट को पता चला तो विराट ने कहा कि भाई जल्दी करो कीचकों का संस्कार कर दो और महारानी सुदेशना को कहा शैर को कहो कि तू बहुत सुंदरी है और तेरे गंधर्व पति बड़े बलवान हैं हमारी और हमारे राज्य की रक्षा करो दया करो वकस हमको पधारो यहाँ से अब सैरंधरी को यहाँ मत रखना अब तक तो द्रौपदी की उतनी इज्जत नहीं थी लेकिन अब तो जो देखता है वो रास्ता दे देता है नीचा सिर कर लेता कहीं हमने देख लिया कहीं गंधर्व हमको न मार डाले सब हाथ पांव जोड़ के द्रोपदी के खड़े हैं द्रुपदी ने सुदेशना के निकट पहुँच करके जैसे ही उसके सामने द्रोपदी खड़ी हुई सुदेशना कांपने लगी, मेरा भाई मर गया मेरे सब भाई मर गए मेरे पति और पुत्र को छोड़ो देवी पधारो अब यहाँ से मैं तुमको यहाँ नहीं रख सकता द्रुपदी ने कहा अभी मेरा व्रत पूर्ण नहीं हुआ है कुछ दिन बारह तेरह दिन हमको और रह जाने दो बस इसके बाद तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगी अब देखो इतनी हिम्मत न विराट में है न रानी सुदेशना में है कि जो द्रौपदी को कह सके कि तुम चली जाओ क्योंकि सब इतने डर गए हैं बोले इसको भगा तो कोई सकता नहीं है ये तो रहेगी तो रहेगी लेकिन अब जितने दिन है उतने दिन कोई सेवा नहीं बस दूर से ही राम राम करो प्रणाम करो ये देवी बहुत भयंकर है इधर समय पूर्ण हो गया तेरह महीना वो तेरह दिन निकल गए और आगे समय निकल गया कितना समय निकल गया द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत